हम स्पष्ट कर चुके हैं महाभारत के उपोधघात में महर्षि व्यास जी ने स्वयं महाभारत की कथा का प्रतिवर्ष निश्चित समय बताया है आदि पर्व में भगवान व्यास ने कहा बानप्रस्थी ब्रह्मचारी यति और विद्वान ब्राह्मण इनका कर्तव्य है वर्षा के जो चार महीने हैं, चातुर्माश है वह चतुर्मास व्रत का अनुष्ठान महाभारत के कतनोप कतन पूर्वक करें चार महीना महाभारत के पाठ के लिए और कथा के लिए व्यासी की ओर से निश्चित है जैसे भागवत का सप्ताह निश्चित है ऐसे ही इसका चातुर्मास निश्चित है अब चातुर्मास वाली कथा एक महीने में हो रही है और वह भी एक निश्चित समय में हो रही है फिर भी यथामती यथा समय हम कहकर अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं आज इस मासिक प्रवचन सत्र का चतुर्थ दिवस है आज चतुर्थ दिवस है हमारी जैसी मंथर गति है कहने की उसके अनुसार तो हम बहुत आगे तक बढ़ गए हैं, लेकिन ग्रंथ के अनुसार तो अभी बहुत पीछे हैं, लेकिन प्रार्थना है भगवान व्यास व्यासदेव के चरणों में कि वैसे ये स्वयं ही ऐसा अनुग्रह करें कि हम प्रवचन के रूप से इस समग्र ग्रंथ को कहने में समर्थ हो सकें, जो उसके मुख्य मुख्य प्रकरण हैं, उनको हम कह सकें ऐसी सामर्थ भगवान व्यास प्रदान करें हमारे पूज गुरुजन हमें यह मंगलमय आशीष प्रदान करें कि हम कह कहने में सुनने में समर्थ हो सकें। अभी महाराज जी बड़ी सुंदर बात कह रहे थे देवताओं ने स्वीकार कर लिए पंद्रह लाख श्लोक ोक ने स्वीकार ऋषियों ने स्वीकार कर लिए और चौदह लाख श्लोक पितरों ने स्वीकार कर लिए और एक लाख श्लोक जो है भूमंडल के निवासियों को प्रदान किए गए इसलिए तो गणेश जी को लिखने के लिए बुलाना पड़ा साठ साठ लाख श्लोक कौन लिखे इसलिए गणेश जी को बुलाना पड़ा और आप सुन चुके हैं गणेश जी ने ओम इतना स्वीकार किया और एक तर्क के साथ स्वीकार किया हमारी लेखनी कहीं भी अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए साठ लाख श्लोकों के इस विशाल ग्रंथ को व्यास जी ने तीन महीं, तीन वर्ष में पूर्ण किया इसकी अवधि का भी वर्णन महाभारत में किया गया वस्तुतः महाभारत अपने आप में एक अनुपम ग्रंथ है हम स्मरण करा रहे हैं देवर्षि नारजी का वाक्य नारजी कह रहे हैं जिज्ञास सुसंपन्नम अपिते महद्भुत कृतवा भारतम यत्व सर्वाथ परिवृंहित हे व्यासी आप शब्द ब्रह्म और पर दोनों में पारंगत हैं आप दोनों के यथार्थ तत्व का अनुभव कर चुके हैं यह आपने कैसे अनुमान किया यह आपने कैसे जाना नारजी उत्तर दे रहे हैं कृतवान भारतम यस्व सर्वार्थ परिवृतम महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ प्रणयन करने वाला ऐसे दिव्य ग्रंथ की रचना करने वाला महापुरुष सामान्य नहीं हो सकता कौन सा ऐसा विषय है जिसकी चर्चा महाभारत में न की गई और हमें तो महाराज जी इतना हर्ष होता है कि जब तक महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ इस धरती पर है तब तक सनातन धर्म का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं तब तक सनातन धर्म का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं इस शास्त्र का प्रयोजन क्या है महाराजी आदि पर्व में स्वयं व्यासी कहते हैं इस शास्त्र का प्रयोजन है गऊ और ब्राह्मण इन दोनों की महिमा को जगत में प्रतिष्ठापित करना व्यासी कैसे महाभारत का प्रयोजन है हमने इसकी चर्चा भी की थी यह महान प्रयोजन व्यासि ने आने वाले भयंकर कलिकाल को देख करके किया होगा घोर कलिकाल आएगा और गौ और ब्राह्मण ये दोनों उपेक्षित होने लग जाएंगे ब्रह्मत्व की प्रतिष्ठा भी महाभारत से है और गोत्व की प्रतिष्ठा गोभक्ति की प्रतिष्ठा ये भी महाभारत से संभव है कितनी महिमा है गो माता की महाभारत ग्रंथ में ब्राह्मणों की कि यदि उनको महाभारत ग्रंथ से उन वाक्यों का संकलन किया जाए तो एक पृथक विस्तृत ग्रंथ तैयार हो जाए कितनी अधिक महिमा का वर्णन है अब अधिक न कहकर के हम जिस पद्धति से कथा कह रहे हैं उसका आरंभ करें कल तक अंतावकरण पर्व आदि पर्व के अंतर्गत अंतावकरण पर्व की चर्चा की गई थी अंतावकरण में कौन दैत्यांश है कौन देवांश है कौन ऋषि अंश है इस की विस्तृत चर्चा कल की गई थी पितामह भीष्म उनके अवतरण की भी चर्चा हो चुकी है महाविष्व ब्रह्मा जी का शाप हुआ था और वे महाभिष्व ही शांतनु के रूप से प्रकट हुए जिनके संबंध में व्यास व्यासि का उद्दार है यम यम कराभ्याम स्पृशति जीर्णम स सुखम श्रुते पुनर्युवाच भवती तस्मात्म शु विदु ये विपत्ति शतनु शब्द की व्यासी ने लिखी है शंतनु महाराज जिस किसी का भी स्पर्श अपने हाथ से कर देते थे किसी वृद्ध का स्पर्श कर दें तो वो युवा हो जाता था सूखे कुमलाए हुए पुष्प का स्पर्श कर दें तो वो खिल उठता था ऐसे पुण्यात्मा महापुरुष शंतनु कहते तदस्त शांतनुत्व यही इनका शांतनुत्व है वस्तुत ऐसा दिव्य महापुरुष ही साक्षात बसु आष्ट श्रेण बसु और सात वसुओं का अंश देवावृत भीष्म को भीष्म के पिता होने के योग्य है इसलिए तो भगवती गंगा को साक्षात उनकी माता बनना पड़ा ऐसा महाभारत में व्यासी ने वर्णन किया है कि शांतनुंतनु के पिता जो प्रतीप महाराज थे वे हरिद्वार में गंगा द्वार में तप कर रहे थे वे इतने धर्मनिष्ठ रूपवान और शीलवान थे जितेंद्रिय थे कि उनके दिव्य गुणों से आकर्षित होकर गंगा जी ने उनका वर्ण करना चाहा, और गंगा जी मूर्तिमती होकर उनकी दक्षिण गंगा पर विराजमान हो गये तब कर रहे थे और दक्षिण जंगा पर जब ये विराजमान हुई और कहा कि मुझे अंगीकार करो तो प्रतीक ने कहा देवी तुम अपना परिचय दो बोले तो मैं हिमवान की पुत्री गंगा हूँ आपके गुणों पर रीझ कर आपका वर्ण करना चाहती हूँ बोले तो ये तो मेरा सौभाग्य है मैं आपको अपनी पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूँ क्योंकि दक्षिण गंगा पर पुत्री का स्थान है या पुत्र का स्थान है अथवा पुत्र वधु का स्थान है आपने दक्षिण गंगा पर विराज करके यह संकेत किया है मैं पुत्र वधु के रूप में आपको स्वीकार करता हूं गंगा जी ने उन्हें वचन दिया था इसलिए शंतनु की धर्म पत्नी श्री गंगा जी हुई और सत्र पशुओं को उन्होंने जन्म देते ही मुक्त कर दिया और आठ में श्री भीष्मी महाराज को स्वयं कृपा पूर्वक संपूर्ण अस्त्र शस्त्रादों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करवाई उनके मार्गदर्शन में ही उनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई कहते हैं कि एक दिन की बात है महाराज संतनु हिंसक जीवों के मृगया गंगा के तटप्रांत में जो सघन बन था उसमें भी वितरण कर रहे थे अकस्मात उन्होंने देखा कि गंगा जी की धारा अत्यंत क्षीण हो गई आज भी बहुत चर्चा है निर्मल गंगा अविरल गंगा सभी चाहते हैं उस काल में तो सभी आस्तिक लोग भारतवर्ष की के प्राण के रूप में इस देश की आत्मा के रूप में गंगा जी को स्वीकार करते थे व्याकुल हो गए संतनु गंगा जी साक्षात हरिपादाब संभूता है त्रिभुवन पावनी है त्रिपथ दामनी है क्या कारण है अकस्मात जल इतना क्षीण कैसे हो गया इतना कम कैसे हो गया तुरंत उन्होंने अपना घोड़ा दौड़ाया और उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा एक बालक जिसकी आयु केवल बारह वर्ष की दस बारह वर्ष की सी आयु है और वह बालक इतनी तीव्र गति से सरसंधान कर रहा है कि बाणों का बांध बना करके गंगाजी को रोक दिया और उन बाणों में से रिस करके जो पानी आ रहा है वो थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा एक और गंगा जी के जल में वृद्धि हो रही है जैसे बांस बन जाए। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे बालक ने इस प्रकार का अस्त्र कौशल कैसे प्राप्त कर लिया आश्चर्य है वे विचार ही कर रहे थे की यह कौन है तब तक भगवती गंगा सामने प्रकट हो गयी और प्रकट होकर के गंगा जी ने कहा गंगो बाच यम पुत्र अष्टम राजस्व पुरा मयद था पुरुष व्याग्र सर्वास्त्र विदनुतम यह जो अष्टम हमारा पुत्र है के महाराज यह संपूर्ण अस्त्रों का सर्वोत्तम ज्ञाता है ग्रहाणे मम महाराज मया संवर्धित सुतम आदाय पुरुष व्याग्र नई नी इसको आप अपने घर ले जाए हमने इसको पाल पोष करके के शिक्षित करके गुणों से संपन्न बना करके इसको तैयार किया है हम आप इसको हम तुम्हें प्रदान करते हैं इसको आप अपने घर ले जाइए हे राजन वेदान अभिजगेश वशिष्ठादेश वीरवान कृता परमेश्वासो देवराज समो युधि हे राज हे महाराज साक्षात भगवान वसिष्ठ के चरणों में बैठकर के आपके इस पुत्र ने छ अंगों के सहित वेदों का सांगोपांग स्वाध्यायी किया अधिगम किया है यह षडंग वेद का अप्रतिम और ब्रह्मर्षि शिरोमणि जामदग्न भगवान परशुराम का शिष्यत्व प्राप्त करके संपूर्ण सांगो पांग धनुर्वेद इस आपके पुत्र ने प्राप्त किया है यह युद्ध में देवराज के समान है और इतना ही नहीं शुक्राचार्य के चरणों में बैठकर के संपूर्ण नीति शास्त्र का अध्ययन इसने किया है और बृहस्पति जी के चरणों में बैठकर के इसने संपूर्ण राजनीति शास्त्र को पढ़ा है इस प्रकार का यह विलक्षण विद्वान है यद्रम वेद रामच तदेकस्मिन प्रतिष्ठित महेश्वास मजन राजधर्माथकोविदम परशुराम जी को जो भी अस्त्र विद्या प्राप्त हुई वो सबका सब अस्त्र ज्ञान इस बालक ने प्रतिष्ठित है इस बालक को आप स्वीकार करें यह सुनकर के कहते राजर्षि संतनु का हृदय इतना प्रसन्न हो गया महाराज जी लिखा है यहाँ मूल में कि उनके रोमांच हो गए देखो सत की प्राप्ति पर स्वाभाविक है पिता का पितृत्व सफल होता है सत्य की प्राप्ति पर गुरु का गुरुत्व सार्थक होता है इसलिए सत्य की प्राप्ति पर सदगुरु को हर्ष होता है और सतपुत्र की प्राप्ति पर पिता को हर्ष होता है महाराज जी लिखा है कि इनके रोमांच हो गया और प्रेमायण प्रेम से उनके आंसू बहने लगे और उन्होंने बालक बेगव्रत को अपनी छाती से लगाया है मस्तक सुधा है और कपोल पर स्नेहांकन किया है और महाराज बड़े प्रेम से आजिग्र गंधम उत्तम उत्तम गंध का आ को सुधा है अपने से बड़े महान भाव पिता की गुरु की कोटू के महान भाव महानुभाव ऐसी से लगाकर मस्तक सूंघते हैं तो छोटों के अरिष्ट का निरसन होता है उन्हें दीर्घायुष्ट प्राप्त होता है आपने मस्तब सुधा है और मस्तब सुन करके और उनको प्रसन्नता व्यक्त की है और कहा कि देवी आपके इस उपकार को कभी भुलाया नहीं जा सकता है हमने जो आपसे आवाज के वचन कहे थे कि तुम बहुत हो गया सहन करते करते आखिर में कहा तक सहन करूँ तुम तुम हमारे कुल का ही उच्छेद करने वाली लग रही हो तो अब मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है गंगा जी ने कहा कि नहीं राजन हमें इसकी कोई पीड़ा नहीं है आप प्रेम से अपने पुत्र को लेकर के चले जाएं गंगा जी ससा अंतर्धान हो गईं और पुत्र को लेकर के श्री संतंग महाराज नगर में लौट करके आ गए और नगर में एक बहुत दिव्य उत्सव आरंभ हो गया यहाँ भीष्म जी के गुणों का वर्णन है कई श्लोकों में भीष्म जी के गुणों का वर्णन है भीष्म नाम तो आगे पढ़ने वाला है इनका देवव्रत के गुणों का कई श्लोकों में वर्णन है और महाराज जी यहाँ तक इसमें लिख गया इसमें व्यासि ने कहा है कि अपने गुणों के कारण देवव्रत भरत वंश में सर्वोत्कृष्ट हो जहां तक कह दिया मैंने भरत वंश में एक से एक बढ़कर के महान भाव प्रकट हुए हैं कल आपने राजर्षि भरत का उपाख्यान सुनाही शकुंतला का उपाख्यान सुनाही महाराज कितने श्रेष्ठ श्री भीष्म जी महाराज हो गए एक दिन की बात है महाराज संतनु अस्त पर बैठ कर के वन में विचरण कर रहे थे तब तक उन्हें एक अत्यंत विलक्षण दिव्य सुगंध का आग्रहण हुआ सुगंध उनकी नाशिका में प्रविष्ट हुई उन्हें लगा ये किसी प्राकृत पदार्थ की सुगंध नहीं हो सकती इस सुगंध में एक विलक्षणता है एक दिव्यता है उस सुगंध का अनुसरण करते हुए वे वहाँ पहुँचे दास राज की बस्ती में पहुँच गए और उनकी समझ में आ गया कि इस दास राज की एक कन्या है उस वह अपूर्व सुंदरी है यही है सत्यवती और इसी कन्या के अंग की यह दिव्य सुगंध है संतनु महाराज ने प्रस्ताव किया कि यह कन्या किसी सामान्य धीवर की पुत्री तो नहीं हो सकती इसकी उत्पत्ति निश्चित ही दिव्य है और यह इस धरती का रमणीय रत्न है इसलिए रत्नग्राही चपार सिवा इस न्याय के अनुसार आप हमें इसे प्रदान करें यहां एक बात महाराज जी बड़ी सुंदर दी है। शंतनु कह रहे हैं एक आंख जिसकी हो उसे मैं नेत्रवान नहीं समझता और एक पुत्र जिसके हो उसको मैं पुत्रवान नहीं समझता आप लोग कहेंगे एक आंख वाला नेत्रवान क्यों नहीं तो कहते एक आंख वाला नेत्रवान इसलिए नहीं कि वह एक आंख का संतोष किए बैठा है अकनचित तो वह एक बची कु आंख भी जय आराम हो जाए उसकी भी दृष्टि चली जाए ज्योति चली जाए तब उसके लिए सारा संसार अंधकार में हो जाएगा और महाराज उसका जीवन निर्वाह उसके लिए कठिन हो जाएगा उसको बड़ी कठिनाई होगी इसी प्रकार से जिसका एक ही पुत्र है और कथन चित दुर्भाग्य वह एक पुत्र चला जाए संसार से तो फिर वह कीड़ा दे करके ही जाता है इसलिए केवल विषय के लिए नहीं गृहस्थोचित धर्म के निर्वाह की इच्छा से मैं इस रमणी रत्न को स्वीकार करके और भी संतान चाहता हूँ यद्यपि एक देवव्रत है लेकिन हमें और संतान प्राप्त हूँ क्योंकि एक संतान वाला एक पुत्र वाला मेरी दृष्टि से पुत्रवान कहने के पुत्रवान कहलाने लायक नहीं है अतएव इस कन्या को हमें प्रदान करो दासराज बोला बोले ये तो मेरा सौभाग्य है और मेरी पुत्री का सौभाग्य है यह मेरी पुत्री मेरी साक्षात पुत्री नहीं है मैंने इसका पालन पोषण किया है और मेरे यहाँ ये बड़ी हुई है हमारा सौभाग्य है आप इसका पाणी ग्रहण करना चाहते हैं लेकिन भगवान एक हमारी ही इच्छा है आप प्रजावत्तल राजा हैं इसलिए आपको हमारी इच्छा को भी आदर करना चाहिए महाराज कहो आप क्या कहना चाहते हो उसने कहा महाराज मेरी इच्छा यही है राजा लोग अनेक विवाह करते हैं लेकिन उनकी सब रानियों के पुत्र गद्दी के अधिकारी नहीं होते हैं। राज्य सिंहासन के अधिकारी नहीं होते मेरी इच्छा केवल यही है कि मेरी इस कन्या के गर्भ ऐसी जो बालक उत्पन्न हो वही गुरुवंश की राज गद्दी विराजमान होकर के शासन करे यह सुनकर के संतन उदास हो गए क्योंकि इस इस प्रकार के सुयोग्य अपने देववृत पुत्र को वे उसके अधिकार से और उसके उसकी पात्रता से वंचित नहीं करना चाहते थे वे उदास होकर के लौट करके आ गए और मन ही मन उनको यह बात बैठ गई उनका मन सत्यवती की ओर आकर्षित हो रहा था अपने पिता को कुछ गंभीर चिंतन की अवस्था में देखकर के देवव्रत देवव्रत जी ने भीष्मी ने विचार किया और पता लगाने का प्रयत्न किया लेकिन वे पता नहीं लगा सके तब महाराज का विश्वस्त वृद्ध सारथी था उस सारथी से उन्होंने एकांत में पूछा और तो सारथी ने सारी बात बता दी आपके पिताजी विवाह करना चाहते लेकिन दास राज ने यह शर्त रखी कि मेरी बेटी सत्यवती से विवाह करेगा तो इसकी संतान जो होगी उसे ही राजा बनाया जाएगा इस शर्त पर वह अपनी कन्या देने के लिए तैयार है यह सुनकर के भीष्म के हृदय में बड़ी था तो धर्म अर्थ काम मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि इस शरीर से होती है और इस शरीर की प्राप्ति में पिता माता की महत्वपूर्ण भूमिका है तो प्रत्येक संतान का कर्तव्य है वह बिना सोचे विचारे अपने पिता की आज्ञा का पालन करे पिता की इच्छा को पूर्ण करे पिता को कहना पड़े और फिर पुत्र आज्ञा का पालन करे वह उत्तम कोटि का पुत्र नहीं है उत्तम चिंतित कुयात प्रोक्त कारी तुम मध्य महा अध्यात अकार तोरित वे स्वयं दासराज के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी माता के रूप में आपकी पुत्री को स्वीकार करता हूँ महाराज के साथ इसका विवाह करो दासराज बोला महाराज मेरी शर्त है मेरी पुत्री के जो पुत्र होंगे वे ही राजगद्दी के अधिकारी होंगे राज्य सिंहासन के अधिकारी होंगे श्री भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की मैं आजीवन राजगद्दी का त्याग करता हूं मैं राजा नहीं बनूंगा दासराज ने कहिए तो ठीक है आप राजा नहीं बनेंगे लेकिन आप विवाह अवश्य करेंगे आपके विवाह तो होंगे ही मेरी पुत्री के जो संतान होगी वो तुम्हारे जैसी योग्य और बलिष्ठ गुणवान नहीं होगी तो तुम्हारी संतान अधिक बलवान होगी अधिक तेजस्वी होगी हमारी पुत्री के पुत्रों को मार करके भगा देगी और सिंहासन आरोप पुनः अधिकार कर लेगी इसलिए भी हम अपनी पुत्री सत्यवती को नहीं देना चाहते हैं यह सुनकर के पितामह भीष्ट ने आपने प्रतिज्ञा की अद्य प्रभृति में दास ब्रह्मचर्य भविष्य अपुत्र में लोका भविष्य क्षया दिवी आज के बाद मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और अपुत्र होने पर भी मुझे अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी देखिए नैचिक जो ब्रह्मचारी होता है वह भी यति के ही तुल्य होता है यति धर्म ही एक प्रकार से उसका होता है और वह अनास्त्रमी नहीं होता है वह एक आश्रम में प्रतिष्ठित होता है किंतु अनास्त्रमी होना अनाश्रमी माने चार आश्रम है ब्रह्मचर्य गृहस्थ दानप्रस्थ और सन्यास इन चारों आश्रमों में से किसी एक आश्रम की मर्यादा को स्वीकार करके रहना चाहिए अनाश्रमी बनकर के नहीं रहना चाहिए भीष्मी ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण कर चुके हैं समावर्तन संस्कार हो चुका है विवाह किया नहीं है क्योंकि बानपृ विवाह के बाद होता है गृहस्थ के बाद, बाद बानपृ होता है सन्यास की ओर भी गए नहीं है तो इस प्रकार से भीष्म जी अनाश्रमी है और अनास्त्रमी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती है महाभारत में लिखा हुआ है पर उन्होंने कहा मेरी ब्रह्मचर्य की महिमा से और मेरी पितृभक्ति की महिमा से पुत्र न होने पर भी हमें अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी यहाँ अक्षया लोका अक्षय लोक का तात्पर्य मोक्ष से ही लेना चाहिए क्योंकि ब्रह्मलोक पर्यंत पर्यत जितने लोक है आब्रम्ह भवन लोका पुनरावर्तनोर्जिन वहाँ पहुँच के भी नीचे लौट कर आना पड़ता अक्षय लोक प्राप्त होंगे अर्थात हमें हमें मोक्ष का अधिकारी होंगे मैं परज्याम्य हम राज्य चापि चावश ऊर्ध् भविष्यामि दाश दास सत्यम ब्रवीण मैं ऊर्धरेता ब्रह्मचारी हो जाऊंगा अष्टांग मैथुन का वर्जन करके मैं ऊर्धरेता ब्रह्मचारी होऊंगा इस प्रकार से जब उन्होंने कहा महाराज उसी समय देवताओं ने तरिक्षे सरसो देवा सर्षिगणा सदा अभ्य वर्षंत कुसमी भीष्मीति चाब्रुवन सबने पुष्पों की वर्षा की और अयम भीष्मीति अभ्रुवन देवताओं ने ऋषियों ने कहा आज से यह बालक भीष्म होगा बोलो महाभागवत श्री महाराज की ये महाभागवत द्वादश महाभागवतों में एक महाभागवत है भक्ति के आचार्य हैं भागवत धर्म के आचार्य हैं आपने सत्यवती का विवाह अपने पिता के साथ संपन्न कराया कहते इस कार्य से संतनों का हृदय इतना द्रवित हो गया इतना द्रवित हो गया उनके नेत्रों में प्रेमासु बहने लगे और उन्होंने कहा कि बेटा भीष्म भीष्म ऐसा भीश्म कर्म भीष्मीष्मी में अपने पिता के सुख के लिए अपने सुख का बलिदान ऐसा आज तक किसी पुत्र ने नहीं किया है मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देता हूँ स्वच्छंद मरणम तुष्ट दु सत्मयी महात्म ने महात्मा भीष्मंद मृत्यु हो गए स्वच्छ मृत्यु का तात्पर्य है इच्छा मृत्यु आप जब तक जीवित रहना चाहोगे तब तक, तक आपका मृत्यु वर्ण नहीं कर सकेगी आप इस प्रकार से इच्छा मृत्यु आप हो जाए सत्तो यनुज्ञा संप्राप्य मृत्यु प्रभविता नघ हे निष्पाप भीष्म तुम्हारी आज्ञा लेकर ही मृत्यु तुम्हारे निकट आवेगी बिना आज्ञा के मृत्यु तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी भीष्मी का चरित्र महाभारत में अद्भुत चरित्र है आगे हम भगवत कृपा से इस बात को कहेंगे भीष्म जी और धिष्ठ का जो सरसैया पर संवाद हुआ है महाराज जी वहाँ कतिपय श्लोक ऐसे हैं कि कौन ऐसा पाषाण हृदय है जो उन श्लोकों को पढ़ के द्रवित न हो जाए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं बीच में के गुणों का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर इतिहास में जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से अब तक इस प्रकार का जितेन्द्रीय पुरुष इस प्रकार का धर्मनिष्ठ पुरुष इस प्रकार का दान्त शांत अष्टांग योग में पारंगत धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र मोक्ष शास्त्र का मर्मज्ञ विद्वान राजनीति शास्त्र का महापंडित आज तक ऐसा न कोई हुआ है ना आगे होगा इसलिए इस महापुरुष के अस्त होने के बाद ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को चला जाएगा इतिहास में तुम्हारे जैसा कोई जिज्ञासु उत्पन्न नहीं होगा और इनके जैसा कोई बताने वाला नहीं होगा इसलिए हे धर्मराज मेरी अभ्यर्थना है बिना किसी संकोच के धर्मशास्त्र के सांगोपांग स्वरूप के संबंध में तुम इन आप इनसे जिज्ञासा करें और ये समाधान करेंगे भीष्म जी गदगद हो गए हैं बोले प्रभो आप जिसकी श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट हुआ हो उसके समक्ष प्रवचन की सामर्थ्य किसे किसमें है भगवान ने कहा कि मैं सामर्थ्य प्रदान करता हूँ आप कहो महाराज इतना अद्भुत कहा है भीष्म जी ने हम तो कहते संपूर्ण महाभारत सुनने का अवसर न हो तो केवल युवी और भीष्म के संवाद का ही श्रवण कर लेना चाहिए सनातन धर्म के स्वरूप का इतना सुंदर विवेचन अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं है सत्यवती के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न हुए चित्रांगद और विचित्र वीरिय चित्रांगद बहुत बलवान थे इनके संबंध में लिखा है यह बलवान थे बलवान होना बहुत अच्छी बात है लेकिन बलवान होने के साथ यह अत्यधिक अहंकारी थे इतने बड़े अहंकारी थे कि तम क्षिपंतम सूराश मनुष्या नसुरास तथा गंधर्वराजो बलवास तुल्य नामाभ्यत सदा चित्रांगद घमंड में आकर कहते थे कि इस ब्रह्मांड में कोई देवता कोई असुर कोई यक्ष कोई गंधर्व कोई किन्नर जब मेरे बल की समता नहीं कर सकता तो मनुष्य ही मनुष्य मेरी समता करेगा ही कैसे एक दिन यह अपने बल के अभिमान में आकर के गर्ज रहे थे और उसी समय इनके नाम वाला एक यक्ष वहां आ गया गंधर्व राज वहाँ आ गया और उस गंधर्व ने कहा कि तुम कहते मेरे समान कोई दूसरा नहीं हो सकता मैं तुम्हारे समान हूं और तुमसे भी उत्कृष्ट हूँ या तो तुम अपना नाम बदल दो अन्यथा हमसे द्वंद्व युद्ध करो और उसके साथ इनका भयंकर द्वंद्व युद्ध चला और वह द्वंद्व युद्ध महाराज तीन वर्ष तक चलता रहा लगातार और अंत में गंधर्व राज चित्रांजद ने अपने नामधारी चित्रांगद को वीर को प्राप्त करा दिया वीर को प्राप्त हो गए चित्रांगद विचित्रवीर अत्यंत सुंदर थे और सुकुमार थे लिखा है कि इनका दर्शन करके लगता था कि कहीं साक्षात मूर्तिमान कामदेव ही तो नहीं विचित्रवीर के रूप में आ गए ऐसा व्यासी लिख रहे इतने सुंदर थे पर माता सत्यवती निरंतर चिंतित रहती थी संतनु दिवंगत हो चुके हैं चित्रांगद बहुत बड़े वीर थे वे भी वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं द्वंद्व युद्ध में मारे गए विचित्र वीर कुछ विलासी प्रकृति के अधिक हैं। माता सत्यवती उन्हें अपने पति संतनु के उत्तराधिकारी होने के योग्य नहीं समझती थी लेकिन फिर भी उनके मन में यह आशा थी कि किसी पवित्र कुलीन राज परिवार की कन्याओं से इसका विवाह हो जाए तो यह वंश तो कुरुवंश है ही आगे कोई न कोई योग्य उत्तराधिकारी आ जाएगा और भीष्म के संरक्षण में वह इस राज्य की राज्य की व्यवस्था को ठीक से संभाल लेगा शासन व्यवस्था को संभाल लेगा किन्तु इस प्रकार का पराक्रम भी चित्रवीरी में नहीं था कि वे स्वयंवर में जाकर किसी कन्या को ला सकें सब सत्यवती ने भीष्मी को आज्ञा दी और भीष्म जी ने काशी नरेश के राह अम्बा अम्बालिका और अम्बिका इन तीन काशी नरेश की पुत्रियों का स्वयंवर हो रहा था उस स्वयंवर में भीष्म जी पहुंचे भीष्म जी को देख कर के कुछ दुष्ट राजा थे वे भीष्म जी के संबंध में अपशब्द कहने लग गए वे कहने लग गए कि ब्रह्मचारी मिथ्या प्रतिज्ञो लोकेशु किमबदि क्षति भारत ब्रह्मचारी भीष्म प्रथितो भूगी यह व्यर्थ में ही ब्रह्मचारी के रूप में भीष्म प्रसिद्ध हो गए ये तीन कन्याओं को स्वयं में ले जा करके ये स्वयंबर में आए हैं ये लगता है ये भ्रष्ट प्रतिज्ञा हो गए हैं इसलिए इस प्रकार से इनकी बुद्धि बिगड़ी है हंसी उड़ाने लगे वीर उपहास सहन नहीं कर सकता महाराज जी यहाँ लिखा है बलिफलित धारणा इनके केश श्वेत तो हो चुके हैं तो वीर को कोई बूढ़ा कह दे यह उसे बहुत असह्य हो जाता है भले ही वो वृद्ध तो होता है लेकिन उसे कोई वृद्ध कह दे वह असह्य नहीं करता हमारे महाराज जी कहते थे कि जामवंत जी निश्चित वृद्ध ही थे सबसे बड़े दीर्घायु थे भगवान ने विराट रूप धारण किया तो उन्होंने सात परिक्रमा भगवान की नगारा बजाते हुए की थी सिर्फ विचार कीजिए वे कितने दीर्घजीवी थे लेकिन इतने बड़े दीर्घजीवी जीवी जमवंत जी महाराज उनको कोई बूढ़ा कह दे तो उनको सह नहीं महाराज पुरुष तो को जीवित नहीं छोड़ते क्योंकि इतने बड़े वीर थे वृद्ध कहने में भी अपना अपमान समझते थे राजकुमार खिल्ली उड़ाने लगे बोले बुढ़ापे में भीष्म अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करके विवाह करने आए हैं भीष्म जी शुद्ध हो गए और उन्होंने शंखनाद किया और तीनों कन्याओं को रथ पर बिठाया और रथ पर बिठाने के बाद भागे नहीं रथ के से उतरकर खड़े हो गए धनुष की टंकार करने लगे और सारे भूमंडल के क्षत्रियों को उन्होंने ललकारा कि हम कहीं भाग नहीं रहे हैं आप लोगों में यदि पराक्रम है क्षत्रियव है अपनी युवावस्था का और अपने अस्त्र कौशल का अभिमान है तो हम चुनौती देते है हमसे युद्ध करो भयंकर युद्ध हुआ है महाराज अकेले भीष्म हैं, है श्री व्यासि महाराज वर्णन कर रहे हैं सम्पायन वैशम जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि यह एक इस प्रकार का युद्ध था ततः सम युद्ध तेसा तस्च भारत एक बहु नंचमलम रोम हर्षण भीष्म जी के साथ कोई सेना नहीं है कोई अंगरक्षक पार्श्वरक्षक भी नहीं है अकेले भीष्म हैं और सारे घूमंडल के राजकुमार बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ उपस्थित हैं और धन्य है भीष्म जी का पराक्रम आपने जब तीव्र वेग से बाण वर्षा आरंभ की तो मंडलाकार दसों दिशाओं में घूमता हुआ धनुष दिखाई पड़ता वे क्षत्रिय कुमार विचलित हो गए उन्हें लगा कि एक भीष्म नहीं है अनंत रूप धारण करके इतनी तीव्र गति से वे घूम रहे थे धनुष के साथ मंडलाकार धनुष खींचते हुए कांतक प्रतीका खींचते हुए कि लगता था कि आज एक भीष्म नहीं है अनेक रूप हो के वे प्रलया के समान प्रचंड होकर के उस सम्पूर्ण क्षत्रियो की सेना को सूखे जंगल के समान जलाकर भस्म कर रहे हैं बे विचारे क्षत्रिय तो हतप्रभ हो गए और बहुत से मारे गए भाग भूख गए और भीष्मी विजय का शंख स्नात करते हुए और उन्होंने रथ को आगे कार्की को कहा रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दिया अब शाल्व व सहन नहीं कर सका उसने क्षत्रियों से कहा कि कोई बात नहीं तो परास्त हो गए लेकिन मैं हार नहीं मानता भीष्म जी को उसने ललकारा जैसे ही भीष्म जी को ललकारा तो श्री भीष्म जी ने अपने रथ को मोड़ दिया साल्व से भयंकर युद्ध किया और युद्ध करके लिखा है केवल उसके प्राण ही अवशिष्ट रखे उसके रथ को समाप्त कर दिया घोड़ों को मार दिया सारथी को मार दिया ध्वजा को काट दिया कवच को काट दिया जिस जिस अस्त्र को साल्व उठाता है उसके संधान करने के पहले भीष्म उसको तिल तिल करके काट देते हैं और अंत में वीर साल्व रथ पर स्वयं ही चढ़ गया आपने इसको बांध दिया और उसका बधही करना चाहते थे अंत में कहा मारना और बाकी क्या रह गया बोले जाओ तुम्हें प्राणदान देता हूं लज्जित होकर के साल लौट गया और अपनी तीनों काशी नरेश की पुत्रियों को लेकर के यहा हसनापुर लौट करके आए हसनापुर में सारी बात बताई उस समय जो सबसे काशी नरेश की ज्येष्ठ पुत्री थी अंबा उसने कहा कि मेरे पिता मेरा विवाह लवे के साथ करना चाहते थे मेरा स्वयं भी संकल्प साल्व्य के साथ विवाह करने का है इसलिए आप जो धर्म और सदाचार के अनुकूल हो वह निर्णय दें क्योंकि भारतीय कन्याएं सकृत बरा होती हैं एक बार ही वर्ण करती हैं यहां महाराज जी लिखा है कि भीष्म जी ने ब्राह्मणों को बुलाया कुल गुरू को बुलाया सबको बुलाकर कहा कि यह धर्म संकट की स्थिति है आप इसमें निर्णय दो सत्यवती भी उस गोष्ठी में सम्मिलित हुई और सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया कि जिसका समर्पण एक के प्रति हो चुका है वह अब दूसरे की पत्नी बनने के योग्य नहीं है इसलिए इसकी भावना का आदर करते हुए इसे साल्ग के पास भेज दिया और सर्व सम्मान रथ में दिखा करके उसे साल की तरफ भेजा गया और अंबिका और अंबालिका इन दोनों का वैदिक पद्धति से पाण्य ग्रहण संस्कार विचित्रगिरी के साथ संपन्न हो गया यहाँ यहीं तक की कथा दी है आगे अंबा ने क्या किया इसकी कथा यहाँ नहीं दी है वो कथा आगे युद्ध के प्रकरण में दी है तो हम उस कथा को या तो उसी समय कहेंगे उसी समय कहना ठीक रहेगा उसी समय कहेंगे जब वह शिखंडी के रूप में लड़ने आएगा, तब हम उसकी संक्षिप्त चर्चा करेंगे पर इतना समझिए कि अम्बा जब साल्व के यहाँ पहुंची तो साल्व ने कहा जैसे सिंह दूसरे की शिकार को भूखा होने पर भी भक्षण नहीं करता अपने स्वयं शिकार करता है उसी से अपनी खुधानुवृत्ति करता है मैं भी क्षत्रिय हूँ जिसका हरण भीष्म करके ले गए हैं मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता तेरी जहाँ इच्छा हो तू चली और आगे क्या दशा हुई आप सब जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनको आगे कथा सुनकर पता चल जाएगा हमारे धर्म शास्त्र में प्रवृत्ति धर्म की ओर जाने के लिए भी निवृत्ति से प्रवृत्ति की यात्रा का आरंभ करना पड़ता है और उपनयन संस्कार गुरुकुल में निवास अग्नि की गौ की ब्राह्मण की गुरु की सेवा पूर्वक वेदा वेद वेदांग का स्वाध्याय एक प्रकार से वह निवृत्ति धर्म ही है वह अपने घर से दूर रहता परिवार से संपर्क नहीं रखता और नक्षज्ञान लखनऊ मानी कक्षो पत्थगतान्य जटिल ब्रह्मचारी के वेश में रहता है भिक्षा करके अपना निर्वाह करता है तो वे जो निवृत्ति से यात्रा का आरंभ करके जो प्रवृत्ति की ओर जाया जाता है उसका एकमात्र तात्पर्य है, है कि व्यक्ति लोलुप न हो गृहस्थ होने के बाद वह मलमूत्र की नाली का कीट न बन जाए काम भी चार पुरुषार्थों में एक पुरुषार्थ है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती महाराज जी महाभारत में बड़ी प्रशंसा है उसकी किंतु जो पामर जीव हैं उनकी बड़ी निंदा की गई है शास्त्रों जो लोलुक हैं उनकी बड़ी निंदा की गई विचित्र उनके जीवन का आरंभ निवृत्ति से नहीं था राजकुमार थे विलासी प्रकृति के थे और अपूर्व सुंदरी राजकुमारियों को पत्नी के रूप में प्राप्त करके उनकी विलासिता और अधिक बढ़ गई महाराज जी लिगा है लगातार सात वर्षों तक उन्होंने उनके साथ विहार किया साह सप बिहरन पृथ्वी पति विचित्र वीर तरणो यक्षणा समृह निरंतर सात वर्ष तक विषय सेवन करने के कारण उनको युवा युवावस्था में ही राजय हो गया जिसको वर्तमान समय में टीवी कहते हैं के टीवी, टीवी। तपेदिक की बीमारी छह रोग इसको टेलीविजन को भी लोग संक्षिप्त नाम उसका टीवी ही करते हैं एक सज्जन सुना रहे थे महाराज जी घटना तब ये रामायण का सीरियल चला चला था और उसमें बहुत से गांव में जहां टीवी नहीं थी वहां टीवी पहुंच गई तो एक ब्राह्मण परिवार में टीवी पहुंची उनके घर के बड़े बूढ़े तीर्थ यात्रा गये थे गंगा सागर करके आए तो घर की बड़ी बूढ़ी दादी को छोटे बच्चों ने कहा कि मां घर में टीवी आ गई इतना सुनती वो बिचारी बुढ़िया रोने लग गई बोले हे भगवान सुंदर भरा पूरा परिवार छोड़ के गई थी किसी के सिर में भी दर्द नहीं था ये कौन सी विपत्ति आ गई कौन सी आफत आ गई किसको टीवी हो गई वो यही समझ रही थी क्षय रोग हो गया किसी को टीवी हो गई बाद में जब उसने वो डिब्बा देखा चित्र देखे तो वो बोले इसको टीवी बोलते हैं वस्तुता ये टीवी भी टीवी जैसा ही रोग है साधक को इन सब से दूर रहना चाहिए वैसे ही स्वभाव इतना प्रपंची हो चुका है हम लोग व्यवहार में इतना अधिक उतर चुके हैं कि भजन साधन के लिए समय कम मिल पाता है और इस प्रपंच को और पाल ले तब तो साधन गया फिर महाराज जी तो बता रहे थे हम सबको धर्म से तत्व निहितम गुहाम और यहाँ सारे तत्व ही गुफा में जाकर छुप जाएंगे तो इसलिए इन उपद्रवों से जहाँ तक हो सके दूर रहना चाहिए बहुत अधिक इनकी ओर आकृष्ट नहीं होना चाहिए राजयक्षमा हो गया और उस राजयक्षमा के कारण विवाह के सातवें वर्ष में ही की मृत्यु हो होना हाँ एक बार कुरुकुल के ऊपर भयंकर संकट आया और छवती ने भीष्म से राज्य ग्रहण के लिए आग्रह किया संतानोत्पत्ति के लिए आग्रह किया लेकिन भीष्म ने कहा कि माताजी माता की आज्ञा पालन करना पुत्र का धर्म है यह मैं अच्छी प्रकार से समझता हूँ और तुम जो कुछ समय और परिस्थिति के अनुकूल कह रही हो वह भी धर्म है मैं इस बात को भी अच्छी प्रकार से समझता हूँ लेकिन राज्यार्थे नाभिषिंचेयम नोपेय जा मई प्रतिचमे स्वपत्यम प्रति चमे मैं राजा के रूप में अपना अभिषेक नहीं करा सकता और किसी भी अवस्था में गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि तुम हमारी प्रतिज्ञा को जानती हो क्षत्रिय का सबसे श्रेष्ठ धर्म है वह अपनी प्रतिज्ञा का प्राणपण से निर्वाह करे यदि क्षत्रिय अपनी प्रतिज्ञा से च्युत होता है तो यावत चंद्र दिवाकर उसे नरक की यातना सहन करनी पड़ती है वह अभक पतित तो हो जाता है इसलिए हे माताजी, अब और अधिक आप हमें बाध्य न करें त्यजेत पृथ्वी गंधम आपस्वना ज्योतिष तथा त्यजेद रूपम वायु स्पर्श गुणम त्यजेत प्रभाम समुसो धूम के तजेत शब्दम तथा कासम काशम सोम जहिया विक्रम जहिया च नहम सत्य मुत्सृष्टुम व्यवसेय कथन पृथ्वी अपने गंध का त्याग कर दे जल अपने रस का त्याग कर दे तेज रूप का त्याग कर दे वायु स्पर्श का त्याग कर दे और अपने स्वाभाविक गंद गुण का त्याग कर दे वायु अपने गन्द गुण का त्याग कर दे सूर्य प्रभा का त्याग कर दे अग्नि अग्निदाह का त्याग कर दे आकाश शब्द का त्याग कर दे चंद्रमा शीतलता का त्याग कर दे और इंद्र अपने पराक्रम का त्याग कर दे किंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता अब तो सत्यवती निराश हो गयी उन्होंने विचार कर लिया कि अब हमें आग्रह करना भी उचित नहीं है क्योंकि यह महापुरुष अपनी निष्ठा में अविचल रहने वाला महापुरुष है और सत्यवती ने एकांत क्षण में, में भीष्म से कहा बेटा भीष्म फिर अब तुम ही बताओ इस विपत्ति के क्षण में इस कुरुवंश की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय के प्रजापालन रूप धर्म की रक्षा हुए इसके निमित्त अब क्या उपाय करना चाहिए भीष्मी धर्मशास्त्र के बड़े मर्मज्ञ विद्वान हैं उन्होंने कहा माताजी जी ब्राह्मण गुणवान कश्चित धन विचित्रवीर्यक्षेत्रेषु निमंत्रता विचित्र वीर इसको शास्त्र की भाषा में नियोग विधि कहते हैं नियोग विधि इस नियोग विधि का आश्रय लेकर के किसी जितेन्द्रीय शीलवान गुणवान तपस्वी ब्राह्मण को बुलाया जाए और नियोग की विधि से विचित्र के क्षेत्र में पवित्र संतान की उत्पत्ति कराई जाए और उस ब्राह्मण को विशेष दक्षिणा आदि देकर के सत्कार पूर्वक उसको विदा किया जाए यह पद्धति है किंतु इस पद्धति के संबंध में थोड़ी सी हम चर्चा अवश्य कर दें मनुस्मृति में भी इसकी चर्चा आई है विधवाया नियुक्त घृताक्तो भाग्य तो एकम उत्पादित पुत्रम न द्वितीयम कथं ये मनुजी महाराज ने मनुस्मृति में कहा है ब्राह्मण को निमंत्रित करे क्षत्रिय क्षत्रिय के लिए ही विधि है और किसी के लिए विधि नहीं है तो विशेषकर राजा के लिए और उसको निमंत्रित करने के बाद वह ब्राह्मण सारे शरीर में भारतीय देसी गाय के घी का लेप करके वह आवे बाध्यता का तात्पर्य संयमित हो करके आवे मौन हो करके आवे और धर्म मान करके काम मान करके भोग मान कर नहीं धर्म की दृष्टि रख करके संतान को उत्पन्न करे एक ही पुत्र उत्पन्न करे और मनु महाराज कहते हैं कि विधवायाम नियोगार्थ निर्वृत्ते तु यथाविधि गुरुच्च सुनु वर्तम परस्परम इस नियोग की पद्धति होने के बाद फिर उस नारी का कर्तव्य है और उस ब्राह्मण का कर्तव्य ब्राह्मण उसे अपनी पुत्री के तुल्य समझे और वह उसे अपने पिता के तुल्य समझे माने उस संबंध की किसी भी प्रकार की स्मृति शेष नहीं रहनी चाहिए ये विधि है यह विधि का निर्वाह कलिकाल में हो पाना कठिन है इसलिए महापुरुषों ने सनातन धर्म के विशिष्ट विद्वानों ने और श्री मनु महाराज ने इसे कलिवर्ज्य प्रकरण में माना है कली में इस प्रकार का संयम सदाचार संपन्न व्यक्तित्व उपलब्ध हो जावे, इसमें कठिनाई है इसलिए जो है नियोग की पद्धति का निषेध किया गया। जब यह उपाय श्री भीष्म जी ने बताया तो सत्यवती ने कुछ मुस्कुराते हुए और कुछ लजाते हुए अपने पुत्र से इस परिस्थिति में किसी भी प्रकार का छिपाव नहीं करना चाहिए यही मेरा धर्म है ऐसा समझते हुए उन्होंने जी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी जिसका आप लोग पहले श्रवण कर चुके हैं तो व्यासोत्पत्ति का वर्णन किया है और कहा कि इस घटना को मेरे अतिरिक्त कोई और नहीं जानता है मैंने तुम्हें बताया है यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं अपने गुणवान पुत्र व्यास का आवाहन करूं, वो तो ब्राह्मण भी है और पितृमातृ संबंध से मेरे पुत्र भी हैं और इस नाते से मातृ संबंध से तुम्हारे अग्रज भी हैं इसलिए अनेक प्रकार से विचार करने पर यही समीचीन होता है कि यदि तुम नियोग की सलाह दे रहे हो तो व्यास के जैसा उत्कृष्ट संयमी सदाचारी गुणवान तपस्वी जितेन्द्रीय ब्राह्मण कहां उपलब्ध होगा यदि तुम कहो तो हम व्यास का आवाहन करें कहा अवश्य माताजी व्यास का आवाहन करो अब तो आपने व्यासी का जैसे ही चिंतन किया है चिंतन करते ही भगवान व्यास प्रकट हो गए बोलो व्यास भगवान की देखिए खोजना नहीं पड़ा न्योता नहीं देना पड़ा केवल माता ने स्मरण किया क्योंकि व्यासी कहके गए थे माता जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट आवेगा तुम हमारा जब स्मरण करोगी उसी समय हम तुम्हारे सामने प्रकट हो जायेंगे आज व्यासी प्रकट हो गये और माता ने कहा वत्स मेरी आज्ञा है और इस मेरी आज्ञा में तुम विचार नहीं करोगे तब श्री व्यासि ने कहा माता ईप्सितम से करश्यामी दृष्टं ये तत्त भ्रातु पुत्रान प्रदा मित्रा वरुण समान मित्र माने सूर्य और वरुण के समान पराक्रमी संतान में अपने भाई की पत्नियों को प्रदान करूंगा किंतु मेरे अमोघ तेज को धारण करने में समर्थ सामान्य नारी नहीं हो सकती एकावता आपकी इन पुत्र वधुओं को एक वर्ष तक कठोर तप करना होगा एक वर्ष तक तप करने के बाद इनमें पात्रता प्राप्त होगी लेकिन माता ने कहा कि बेटा अराजकता की स्थिति में प्रजा बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकती है इसलिए मैं आर्थ हूँ और यह आपद धर्म है ऐसा विचार करके आप अपनी ओर से अनुग्रह करके पात्रता का आधान इन पुत्र वधुओं में करो और इसके बाद संतान को प्रदान करो व्यासी ने कहा कि ठीक है और व्यासी एक दिन अर्धरात्रि के समय महल में प्रकट हुए अंबिका और अंबालिका वे सुंदर स्नान आदि से अलंकृत होकर के विराजमान हैं किंतु अंबालिका, अंबिका अम्भीका, अंबिका ने अंबिका ने भय के कारण व्यासी का दर्शन करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया सभी लोग बहुत ध्यान से श्रवण करें ये जो भी चरित्र कहे जा रहे हैं ये कोई प्राकृत मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य नहीं है ये कोई सामान्य घटनाएं नहीं है इन्हें सामान्य स्तर से नहीं देखना चाहिए ना ही सामान्य स्तर से इनको समझना चाहिए व्यास समर्थ महापुरुष हैं और अपनी इच्छा से वह उस कार्य में प्रवृत्त नहीं है धर्मशास्त्र कहता है मात तो पिता गुरु प्रभु की विचार किए शुभ जाने अपनी माता की आज्ञा से वह क्रिया में प्रवृत्त हैं इसलिए वह केवल संकल्प से उत्पन्न संतान है ऐसा ही समझे उनकी कृपा से प्राप्त संतान है ऐसा समझे प्राकृतिक स्त्री पुरुष के संयोग से जैसे संतान होती है इस प्रकार की धारणा अपने मन में नहीं करनी चाहिए महर्षि व्यास ने अपने संकल्प से उसको पुत्रवती किया और उसके गर्भ में एक दिव्य बालक आया बोले महान धर्मशास्त्रों का विद्वान होगा लेकिन महान बलवान होगा किंतु इसकी माता ने मुझे देखकर भयभीत होकर नेत्र बंद कर लिए इस दोष के कारण इसका पुत्र जन्मांध होगा दृष्टिहीन होगा अंबालिका इसलिए धृतराष्ट्र का नाम अंबिकानंदन है और वो अंबालिकानंदन अंबा अंबालिका और अंबा अंबिका और अंबालिका। अंबालिका नंदन पांडु है अंबालिका को भी ज्यासी ने पुत्र प्रदान किया किन्तु अम्बालिका ज्यासी के उस तेजस्वी स्वरूप को देख करके भय के कारण पीली पड़ी बोले पुत्र तो बहुत गुणवान होगा लेकिन पीला होगा पीले रंग का होगा इसलिए इसका नाम पाण्डु होगा माता ने कहा बेटा यद्यपि दुर इस प्रकार से इन तीनों की उत्पत्ति हुई बिदुर जी के संबंध में सजग्ञे विदुरो नाम कृष्णद्वय पायनात्मज धृतरा स्वच्छ वही भ्रता धर्मो विदुर रूपेण शापा तस् महात्म मांडव्य काम क्रोध विवर्जिता मांडव्य ऋषि के हिसाब से साक्षात धर्म ही विद्रु के रूप में प्रकट हुए थे श्री विद्रु जी की विशेषता क्या है व्यासी लिख रहे हैं काम क्रोध विवर्जिता ये काम और क्रोध से सर्वथा शून्य थे अब देखिए काम और क्रोध पैदा कहाँ से होते हैं काम एष क्रोध एश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येन में वैरिणम ऋणम गीताजी में तो ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाले हैं इसका तात्पर्य है कि बिदुर जी में न तो रजोगुण था न ही उनमें तमोगुण था परिपूर्ण रूप से विशुद्ध सत्वगुण की प्रतिष्ठा बिदुरु जी के भीतर थी ऐसे महात्मा विदुर जन्मे जी ने पूछा देखिए महाभारत की कथा महाभारत के लेखक के सम्मुख प्रस्तुति स्वयं व्यासी ने पूरी कथा सुनी है महाभारत की जन्मे जय के यज्ञ में अपने सुयोग्य शिष्ट वैशम्पायन को आज्ञा दी है कि मेरी उपस्थिति में तुम संपूर्ण महाभारत का प्रवचन करके सुनाओ जन्मे जय को तो स्वयं व्यासी ने उपस्थित होकर संपूर्ण ग्रंथ को सुना है इसका तात्पर्य है कि वैषम्पायन जी ने जो कुछ कहा है वह सब व्यास का अभिष्ट और अभिमत ही कहा है उन्होंने अपने मन से कुछ भी नहीं कहा और बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न है उनका समाधान है जन्मे जी ने कहा महाराज ये मांडव्य ऋषि कौन थे इन्हें क्यों सूली पर चढ़ाया गया और इन्होंने धर्मराज यमराज को क्यों श्राप दे दिया इस सारे चरित्र को आप सुनाइये चरित्र तो बहुत विस्तृत है लेकिन हम संक्षेप में चरित्रों का स्मरण कर रहे है एक समय की बात है मांडव्य नाम के एक श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि अपने आश्रम के निकट कठोर तपने प्रवृत्त थे उसी समय कुछ चोरों ने चोरी की और वे राज पुरुषों के भय से भयभीत होकर मांडव्य महर्षि के आश्रम में आकर छिप गए धन को वहीं छिपा दिया राज पुरुषों ने आकर के चोरों को पकड़ लिया और इनको भी पकड़ लिया इनको यही समझा कि राज दंड के भय से ये हाथ उठा करके तपस्वी महात्मा का नाटक कर रहे हैं राजा के सामने राजा को कहा महाराज सभी चोर पकड़े गए राजा ने बिना देखे ही कहा कि इनको सूली पर चढ़ा दो सभी चोर सूली पर चढ़ाए जाने पर मृत्यु को प्राप्त हो गए लेकिन मांडव्य ऋषि वे महान योगी थे इसलिए अपने योग बल से उस सूली की अणी के ऊपर ही आसन लगा करके वे बैठ गए रात्रि के समय छ महीना इनको सूली पर बैठे बैठे हो गए छह महीना और उस समय ऋषियों ने पक्षियों के रूप में आकर के कहा कि किस भयंकर पाप के कारण आपको इस प्रकार की वेदना सहन करनी पड़ी और लोगों ने जाकर के जब राजा को सूचित किया राजा ने क्षमा प्रार्थना की आपको सूली से उतारने का प्रयास किया गया लेकिन वो सूली की अणी शरीर में इतने जनों में रहकर एकाकार हो चुकी थी वो बाहर निकल नहीं सकती थी इसलिए अणी को काट दिया गया वह अणी उनके शरीर के भीतर ही रह गई, इसलिए उनका नाम अणी मांडव्य हुआ और वे तपोधन महर्षि स शरीर यमलोक पहुँचे और यमराज ऐसी उन्होंने कहा की शीघ्र माँ चक्ष में तपसो बलम जल्दी बताओ किस भयंकर पाप का फल हमको इतने समय तक भोगना पड़ा चूली पर चढ़ करके क्योंकि मनुष्य जो कुछ भोगता है दुख या सुख वह अपने किए हुए पाप करने के परिणाम के स्वरूप ही होता है मेरी स्मृति में नहीं है कि मैंने बाल्यकाल से अब तक कभी कोई पाप किया हो फिर किस पाप की सजा मुझे भोगनी पड़ी जल्दी बताओ और जब बता दोगे फिर मेरी तपस्या का बल तुम्हें पीछे तुम्हें दिखाऊंगा पश्चिमे तपसो बलम महाराज जी यमराज भी घबरा गए उन्होंने कहा भाई जल्दी बताओ चित्रगुप्त क्या है महात्मा के खाते में उन्होंने कहा धर्मराज ने धर्म उवाच पतिंगिका नाम पुच्छेसु स्वयशी का प्रवेशिता कर्म सत्यतम प्राप्तम फलमेत में हे तपोधन एक फतिंगा एक कीड़ी कीड़ा फतिंगा कीट फतिंग होते हैं ना ये जो दीपक के ऊपर जो आकर के गिर जाते हैं पंखी फतिंगा तो इनको पकड़ कर के बचपन में और एक चींक उसके पृष्ठ भाग में घुसा दी थी उस पाप का परिणाम इतना भयंकर हुआ कि आपको सूली पर बैठना पड़ा इसलिए किसी भी प्राणी को पकड़कर उसको उसको पीड़ित नहीं करना चाहिए अणि मांडव्य महर्षि ने कहा कि उस समय मेरी आयु कितनी थी आपको पता है बोले मरा ते न उक्तो धर्मराज ए आपने पाप जानकर नहीं किया बच्चे खेल खेल में कुछ भी कर देते हैं बचपने में आकर के आपने ऐसा कर दिया अणि मांडव्य महाराज बोले तू वहाँ बैठ बैठ करके लंबे चौड़े कानून बना रहे हो तुम लोग यहाँ बैठ के तुम्हें पता नहीं धरती पर जन्म लेने के बाद पाप से बचना कितना कठिन है ये तुम्हें पता नहीं है प्रवचन व्याख्यान अलग विषय है बड़े बड़े कानून बना देना यह अलग विषय है लेकिन उन कानूनों का सह पालन करना इसमें तो कठिनाई है धरती पर जन्म लो तब तुम्हें पता चले कि पाप से बचना कितना कठिन है समझ गए धर्मराज कि ये हमको धरती पर भेजना चाहते हैं बोले महाराज इस समय तो आपसे कुछ बोलने में लाभ नहीं है आप जो कहो सो सुनने में ही लाभ है अणि मांडव्य उचो बालो द्वादशात बरसात जन्म तो यद ना भविषिंत धर्मोत्तर न प्रज्ञाचिंत्य वही दिशा धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष तक बालक कुछ करता है तो उसका पाप उस बालक को नहीं लगेगा उसके माता पिता दोषभागी होंगे कि माता पिता ने उस बालक को पवित्र संस्कारों की शिक्षा क्यों नहीं दी 12 वर्ष की आयु तक बालक कुछ करता है बचपने में आकर के तो उसका दोष उससे नहीं लगेगा क्योंकि न तो वह धर्मशास्त्र जानता है न ही उसकी बुद्धि परिपक्व होती है न ही उसका विवेक जागृत होता है इसलिए उसको नहीं होता है और अब हम इस व्यवस्था को थोड़ा और बढ़ा रहे हैं इसका मतलब है कि अणि मांडव्य से समर्थ ऋषि वो कानून का संशोधन कर सकते हैं संविधान में संशोधन कर सकते हैं उन्होंने संशोधन कर दिया महाराज जी लिखा आज चतुर्दश का वर्षा न भविष्य पातकम परतः कर्वता में दोष एवं भविष्य आज ऐसी मैं मर्यादा स्थापित कर रहा हूँ चौदह वर्ष की जन्म से लेकर चौदह वर्ष की आयु तक यदि कोई बालक पाप करता है तो वह दोष उस बालक को नहीं भोगना पड़ेगा चौदह साल का हो गया उसके बाद जो कुछ भी छोटा मोटा पाप करे अथवा पूरे करे तो स्वयं अपना ठेकेदार है फिर उसको स्वयं को भोगना पड़ेगा लेकिन 14 वर्ष तक बालक को हम छूट दे रहे हैं पर ध्यान में बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं कि चलो 14 साल तक तो मौज है हम चाहे लोग करें नहीं तुम्हें दोष नहीं लगेगा तो तुम्हारे पिता माता को दोष लगेगा कि उन्होंने तुम्हें सदाचार की शिक्षा क्यों नहीं दी तो अपने पिता माता को दोषयुक्त बनाना यह भी किसी संतान के लिए उचित नहीं है इसलिए बचपन से ही सावधान होना चाहिए उत्तम पक्ष यही है और तुमको इस अपराध के कारण तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा धर्मराजने का हम तैयार हैं जन्म लेने के लिए आप भेजना चाहते हो तो हम जाने के लिए तैयार हैं लेकिन प्राय राजा निष्ठापूर्वक सांगोपांग धर्म का आचरण नहीं कर पाता है क्योंकि राजधर्म की जटिलताओं के कारण कहीं न कहीं उससे चूक हो जाती है तो हम जन्म लें तो राजा के रूप में जन्म न ले और क्या चाहते हो बोले और हमारा दूसरा है कि हम शुद्रा के गर्भ से दासी पुत्र के रूप में जन्म ले लें क्योंकि दासी पुत्र को भी स्वामी जो आज्ञा देता पाप होने का विचार किए बिना उसे करना पड़ता है और क्या विचार है और बोले मैं चांदा को प्राप्त न हो महात्मा नाराज थे उन्होंने कहा जिन तीन योनियों से तुम बचना चाहते हो उन्हीं तीन योनियों में तीन शरीरों में तुम्हें जाना पड़ेगा वे दासी पुत्र के रूप में महात्मा विदुर हुए और वे राजा के रूप में धर्मराज स्थिर हुए और वह स्वपथ के रूप में वाल्मीकि हुए जिनका जैमिनी में चरित्र वर्णित है महाभारत के प्रकरण में ये भी धर्म के ही अंश है ये धर्म के ही अंश है जिनके भोजन से आगे कथा वो नहीं आ पाएगी इसलिए हम अभी संक्षेप में कह देते हैं जिनके भोजन कर लेने से युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ था ने अश्वमेध यज्ञ जैविनी अश्वेध में चर्चा है भगवान ने उस अश्वमेध यज्ञ में अपना पांचजन्य शंख विराजमान कर दिया था भले युधिष्ठिर जब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो ये पांच जन्म शंख अपने आप बजने लग जाएगा महाराज जी यज्ञ पूर्ण हो गया यज्ञांक अवृक स्नान भी हो गया लेकिन शंख नहीं बजा ये का भगवन शंख नहीं बजा बोले कुछ न कुछ न्यूनता रह गई यज्ञ में इसलिए नहीं बजा तो बोले विधि का तो बहुत निष्ठापूर्वक निर्वाह किया गया न्यूनता कहाँ रह गई आप कृपा करके बताने बोले न्यूनता ये रह गई किसी सर्वथा अहंकार शून्य भक्त ने भोजन नहीं किया ये कमी रहेगी युष्टिर हंसने लगे बोले महाराज अहंकार न हो तो शरीर ही नहीं चलेगा संसार ही नहीं चलेगा अहंकार से ही संसार चल रहा है नहीं? ये संभव नहीं है ऐसा कोई भक्त तो किसी लोक लोकांतर में खोजा जाए तो मिल जाए हमारी दृत्त, हमारी दृष्टि में सर्वथा अभिमान शून्य व्यक्ति का मिलना बड़ा कठिन है किसी ने किसी प्रकार का अहंकार रहता है हमारे महाराज जी कहते थे कि पूज्य श्री श्री गुरु गोरखनाथ जी और उनके गुरु श्री मत्स्यनाथ जी दोनों जा रहे थे तो मत्नाथ जी ने गोरखनाथ जी के मस्तक पर ऐसे ठोकर लगाई कुछ नहीं बोले फिर ठोकर लगाई कुछ नहीं बोले फिर ठोकर लगाई कुछ नहीं बोले अब बार जब थोकर लगाई तब तो उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा गुरुदेव आप जिसे थोक बजाकर देख रहे हैं अब वह नहीं है अरे बोले बेटा ये तो मैं भी जानता हूँ वह नहीं है लेकिन वह नहीं है यह तो है आप थोक बजाकर अहंकार को देख रहे हैं अहंकार नहीं है ये मैं भी जानता हूँ तुम महान समर्थ योगी हो लेकिन मैं अभिमान शून्य हूँ इस बात का अभिमान तो तुम्हारे भीतर है अहंकार में अभिमान रहित हूं यह भी एक अभिमान परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुबदास जी महाराज के चरणों में एक बार हम ऋषिकेश ऋषिकेशन उनके कक्ष में बैठे थे तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी अष्टा प्रकृति में पांच स्थूल प्रकृति है तीन सूक्ष्म प्रकृति है और उसमें मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से भी जो सूक्ष्म है वो अहंकार है तो इतने सूक्ष्म अहंकार को पकड़ना उस अहंकार प्रकृति से ऊपर उठने में बोले अहंकार प्रकृति है और मैं प्रकृति नहीं हूं ये प्रवचन करना तो सरल है लेकिन अहंकार प्रकृति का अतिक्रमण करके उससे ऊपर उठने में कठिनाई है बोले हमें लगता है इसी अहंकार सूक्ष्म प्रकृति से ऊपर उठने की कठिनाई की कठिनाई की बात को ध्यान में रखकर गोस्वामी जी ने यह कहा होगा ज्ञान पंथ कृपाण के धारा परत खगेस नला गए बारा क्योंकि ज्ञान के पंथ में उस अहंकार सूक्ष्म प्रकृति से ऊपर उठना होगा और उससे ऊपर उठने में हो सकता कई जन्म की साधना करनी पड़े लेकिन हमारी भगवत शरणागति की जो पद्धति है भक्ति का जो मार्ग है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है या अहंकार को मिटाना नहीं है यह अभिमान जाय जन भोरे में सेवक रघुपति पति मोरे मैं भगवान का सेवक हूँ भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं भगवान का हूँ केवल भगवान ही मेरे हैं इस बात को स्वीकार कर लेने से जिस अविद्या अविद्याजनक अहंकार के कारण जीव संस्कृति के चक्र में पड़ता है वो दोष मिट जाता है और फिर वह भगवान की प्राप्ति के योग्य हो जाता एक बार महाराज जी के ही श्रीमुख से हमने सुना था महाराज जी सामने विराज रहे हैं महाराज जी ने कहा कि ये जितने भी विकार हैं जिनकी बड़ी निंदा की गई है ये सब निंदित तभी तक हैं जब तक इनका संबंध संसार से है उन्हें इनका संबंध ठाकुर जी से कोई जोड़ दे तो ये निंदित नहीं रह जाते हैं यही उपासना की एक पद्धति बन जाते हैं और आपकी वाणी से ही हमने सुना था कामाद गोप्या भया संसा देशा चैज्या दे संबंधा वृष्णयो हूयम और धक्त्या वयम विभो इस, इस, इस, इस लोग की चर्चा महाराज जी के स्त्री मुख एक बार हुई थी उसमें आपने कहा था भैया विकार भी इसलिए त्याज है क्यूँकी तुमने उनका संबंध विकारी जगत से कर दिया है यदि उनका संबंध भगवान से जोड़ लो तो वे विकार भी तुम्हारी भगवान की प्राप्ति का साधन बन जाए अब देखिए लोभ है सर्व पाप को मूल सारे पापों की जड़ का नाम है लोभ आ किसी को नाम जब का लोभ हो तो किसी को कथा सुनने का लोभ हो तो किसी को कीर्तन करने का लोभ हो तो किसी को सेवा करने का लोभ हो तो, तो बोलिए यह लोभ त्याज्य है क्या इस लोभ से कोई हानि है क्या संसार से संबंध जुड़ गया तो वह काम हो गया और भगवान से संबंध जुड़ गया तो वही काम ही प्रेम बन गया गोपियों का काम काम नहीं रहा उनका काम ही प्रेम बन गया तो इसलिए ये सब के सब भगवान से जुड़ने के बाद कल्याणकारी हो जाते हैं तो बोले ऐसा तो कोई लोक-लोकांतर में मिलेगा बोले लोक-लोकांतर में नहीं इसी तुम्हारे नगर में रहता है अच्छा हमारे नगर में कहा कैसे उसका नाम है वाल्मीकि और वह वा स्वपच जाति में उत्पन्न हुआ है वाल्मीकि शब्द से दो हैं एक आदि कवि महर्षि वाल्मीकि और एक द्वापर युग में उत्पन्न वाल्मीकि ये वाल्मीकि इनका जन्म स्वपच कुल में हुआ या विशिष्ट भगवत भक्त हुए ये अहंकार शून्य हैं इनका निमंत्रण कीजिए और महाराज जी भक्तमाल में श्री प्रियादासी ने बहुत विस्तार से इस चरित्र को लिखा है कि भगवान ने भीमसेन और अर्जुन से कहा कि न्योता देने तुम खुद जाओ तो महाराज जब वह न्योता देने गए तो क्या देखते हैं कि वह भक्त अपने घर में तुलसी की बगीची लगा करके गाय के गोबर से लीप करके तुलसी की बगीची के बीच में बैठ करके कृष्ण नाम का जप कर रहे हैं उनके नेत्रों से इतनी अस्त्रधार बह रही है वहाँ की भूमि आंसुओं से भीज गई। उस वातावरण में प्रवेश करके भीमसेन अर्जुन को भी दिव्यता का अनुभव हुआ और सहज ही उनके मस्तक झुक गए और उन्होंने कहा भक्तराज भगवान की आज्ञा है आपको चलकर भोजन करना है आपके भोजन से यज्ञ पूर्ण होगा भक्त तो मानो गढ़ गए लज्जा से अरे बोले महाराज हम तो रोज़ ही वहाँ जो कुछ आपके यहाँ साधु ब्राह्मण जीवते हैं अब पत्तल में जो कुछ चीज के कण होते हैं उनको बटोर कर मैं नित्य ही ग्रहण करता हूँ हमारे जैसे सामान्य पुरुषों का क्या निमंत्रण बोले नहीं आपको आना पड़ेगा भगवान की आज्ञा है भगवान ने द्रौपदी को आज्ञा दी थी के तेरे हाथों की सफलता होगी ऐसा भक्त भोजन करेगा इसलिए खूब बढ़िया ऐसी रसोई बनाना द्रोप जी ने सुभद्रा जी ने उलूपी जी ने और और महाराज कहाँ तक कहें रुक्मणी सत्य आदि भी सब आई थी वहाँ ने मिलजुल करके माताओं की कोई थोड़ी बड़ाई कर दे और कहो कि तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो बढ़िया बढ़िया बनाओ फिर तो क्या कहना अन्नपूर्णा तो है ही है ये खूब बढ़िया बढ़िया बनाती है प्रेम से जिमाती भी है अब तो सावधान होकर बड़ी तत्परता से सबने मिलकर रसोई बनाई और जब भक्तराज के आगे परोसे परोस आ गया वो देख के घबरा गए बोले महाराज इतना कैसे पाऊंगा जूठा छोड़ना नहीं चाहिए अन्न का कण भी छोड़ना प्रसाद का कण भी छोड़ना नहीं चाहिए एक खाली पात्र मंगाया और कहा अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा सब इसी में डाल दो अरे महाराज एक में ही सब कैसे डाला जाएगा बोले सब एक ही जगह जाना है इसलिए एक में डाल दो अब खट्टा मीठा चरपरा उसी में हलवा, उसी में रबड़ी उसी में तस्मई उसी में कढ़ी उसी में कलौजी उसी में सब चीज उसी में और प्रेम से आसमन पूलक जब वे पाने लग गए पाते ही भगवान का पांच जन शंख बजने लग गया लेकिन थोड़ी देर में चुप हो गया शांत तो हो गया जब शांत तो हो गया तो हरी दंडकी लगाई है भगवान ने छड़ी लगाई छड़ी इसलिए लगाई कि सीत शीत प्रति क्यों न बाजो भक्त के भोजन करते समय एक एक कण के ऊपर तुझे बजना चाहिए तू मौन क्यों रह गया पर पांच जन शंख कुछ बोला ही नहीं तो भगवान ने कहा कि जरूर शंख मौन है इसका मतलब है कोई न कोई दोष जरूर हुआ है भक्त के प्रति किसी का अभाव हो गया अपने मन के भाव को स्वच्छ करो द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा भगवान मेरे मन में आया भक्त भले ही होते हैं लेकिन थोड़ा वर्ण का स्वभाव तो कुछ न कुछ रहता ही है अरे बढ़िया बढ़िया चीज बनाई थी अलग अलग खाते कहते तस्मई बहुत अच्छी लगी है गुलाब जामुन का तो कहना ही क्या है रसगुल्ला तो बहुत अच्छा है खीर मोहन कहना ही क्या है मालपुआ तो बहुत अच्छे है सहस्त्र सिद्धि मालपुआ है और हलवा का क्या कहना लड्डू तो बहुत ही सुंदर है अब मुंह बन गया थोड़ी चटनी लाओ थोड़ा पापड़ लाओ थोड़ा अचार लाओ तो मन में खुशी होती कि चलो भक्त रुचि से पा रहे हैं लेकिन हमारे सारे रसोई बनाने के श्रम को इन्होंने गुरगोबर कर दिया तो हमको ये लगा कि भगत तो बहुत ऊंचे हैं लेकिन वर्णगत स्वभाव इनका नहीं गया है महाराज यह सुनते ही भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारे मन में कोई तो भाव आ गया लेकिन यह ठीक नहीं है भक्त के प्रति इस प्रकार से वर्ण बुद्धि करके जाति बुद्धि करके भक्त का तिरस्कार करना यह एक अपराध माना गया है शास्त्र की दृष्टि से अपराध माना गया है महाराज जी जे जैवनी प्रकरण में चंद्रहास के प्रकरण में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि भक्त के प्रति जाति बुद्धि कह के अथवा जाति सूचक शब्द कहके किसी भक्त का तिरस्कार करने को अक्षम्य अपराध माना इसलिए अक्षम्य अपराध माना है कि एक वाक्य दो वाक्य ऐसे नहीं है ऐसे अनेकों वाक्य हैं अहो स्वपचोतो त स्वचो गरीयाुवाग्रे वर्तनाभ्यं ते पु तपसे जुहुबु सस्नुरार ब्रह्मा नुचु नाम ये नाम म यत्र यम धेयश्रवणाकीर्तनाणा यमरणादि क्वचि स्वादिपी सवनाय कल्पते कुनस्ते भगवर्शना नस्ते भगवना और कौर प्रहलादी नालम ध्यानपूर्वक सुने नालम नाल्व दृषिवत्म प्रीणनाय मुकुंद से न बहुता सब कैसे प्रसन्न होते हैं बोले प्रिय मलया भक्तिया हरिण्य विडंबनम और तो विप्रा द्विषद्गुणयुता अरविंद नाभा विप्रा द्विषद्गुणयुतादरविंद नाभ पादारविंद विमुखा स्वपचं वरिष्ठ मन्ये प्रहलाद करे मन्ये मनये तदर्पित मनो बचने हिताथ प्राण पुनाति चकुलम न तो एक दो वाक्य नहीं अनेकों वाक्य भक्त में जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए भक्त का आदर करना चाहिए महाराज कहाँ तक कहें महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं महाराज जी महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं श्रमणाम धर्म निपुणाम श्रमणाम श्रमणाम धर्म निपुणाम अभिगचेति राघव अभिगचेती के ऊपर भूषण टीकाकार लिख रहे हैं गच्छ नहीं अभिगच्छ अभिगच्छ का टीकाकार अर्थ लिख रहे हैं वो शबरकोत्पन्ना है यह दृष्टि रखकर के ये भाव रखकर रामजी वहां मत जाना वो परम धर्मचारिणी निवृत्ति धर्म परायण श्रमणा सबरी है श्रद्धा और भाव से संबलित तो होकर के उसके निकल जाना ये अभी का अर्थ पूजा कारण है भगवान की भक्ति की बड़ी भारी महिमा है अरे महाराज कहाँ तक कहें चांडाल पक्षी का शरीर जिन्हें प्राप्त है उनके चरणों में बैठकर के पक्षीराज जरूर जब कथाश्रवण कर सकते हैं और पुनि पुनिकाग चरण सिरुनावा तो इससे बढ़कर के भक्ति की महिमा और क्या हो सकती है भागवत धर्म की महिमा क्या हो सकती है थक्करों की भाषा अलग ढंग की होती है श्री कबीरदास जी ने तो एक जगह कहा है आजकल तो शब्द के उच्चारण पर भी प्रतिबंध है लेकिन कोई झगड़ा करे तो कबीरदास जी से करे हमसे तो नहीं करेगा कबीर जी का महाराज जी एक पद है साधो हरी न भजे सो भंगी हरी न भजे सो भंगी साधो हरी न भजे सो भंगी वो कहते नीच भैये जो भजन नहीं करता जो भजन करे वह नीच नहीं है जिस निषाद कुल में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति की छाया से हिंसा जीवी होने के कारण ऋषि अपना बचाव करना चाहते हैं और महाराज उस निषाद राज गुह को साक्षात द्वितीय ब्रह्मा के समान जिनका वैभव है ऐसे वशिष्ठ अपनी भुजाओं भर के हृदय से लगाते हैं क्योंकि श्री राम ने इसे अंगीकार कर लिया है ये भक्ति की महिमा है ये प्रपत्ति की महिमा है इसलिए तुम्हारी यह बुद्धि इनके प्रति उचित नहीं है लेकिन एक प्रार्थना है हमारी क्या बोले द्रौपदी तुम संकोच मत करो भगत जी से ही पूछ लो कि सबको मिला जुला के क्यों खाया तब उन्होंने कहा भक्त जी ने कहा स्वपच भक्त ने कहा भक्त ने कहा कि देखो पार्क देखो द्रौपदी माता अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु ये जेमिनी का ही श्लोक है अन्नम ब्रह्म रशो विष्णु भोक्ता देवो जनार्दना अन्न ब्रह्म है उस अन्न में जो रस तत्व है वो भी ब्रह्म ही है वही भी विष्णु ही है और उस रस के ग्रहण करने वाले भोक्ता भी भगवान ही है तो भोक्ता भी वही और हरभोग्य भी वही और रस भी वही जब सब कुछ वही है तो रस के स्वाद के चक्कर में पड़ करके अपने भजन से विमुखिया होना इसका स्वाद इसका रस तो ठाकुर जी ने ले लिया अब हमें तो प्रसाद का स्वाद लेना है हमें तो अधरात का स्वाद लेना है हमें वस्तु और पदार्थ का स्वाद नहीं लेना है क्योंकि वस्तु और पदार्थ का स्वाद बंधन बंधनकारक है महात्मा तो एक गड्ढा भर लेते हैं और गड्ढा भर के प्रेम से भजन करते हैं और सच्ची बात है स्वाद कितनी देर का है? जिहवाग्रवर्ती जो इंद्रिय है उसी को रशन माना है इसीलिए कड़वी गोली होती है तो जीव निकाल के और ऐसे भीतर टैटुआ में टैंटुआ में गोली रख लेते हैं और फिर निकल जाते तो उसका स्वाद पता नहीं चलता इसका मतलब जिह्वा के अग्रभाग तक ही स्वाद की अनुभूति होती है आगे फिर स्वाद की अनुभूति नहीं होती महाराज जिस वस्तु को हम देख ललचा जाते हैं उसका वह सुंदर स्वरूप मुख में पहुंचते ही विकृत हो जाता है चबा के दो फर्दे को देखने की इच्छा नहीं होती है अकथनचित गले के नीचे पहुंच जाए फिर बाहर आवे तब तो और अधिक घृणा होगी मल के रूप में निकल जाए तो उसको त्याग करके ही गति सुखी होता है संग्रह करके सुखी नहीं होता है इस प्रकार से यदि हमारी विवेक दृष्टि हो तो स्वाद की लोलुपता हमारे भीतर नहीं रहेगी इसलिए स्वाद की लोलुकता से बचना चाहिए स्वाद ठाकुर जी ने ले लिया तब अपने को तो केवल प्रसाद लेना है इस भाव से मैंने लिया द्रोपदी का भाव शुद्ध हो गया और फिर से शंख बजने लग गया भक्त ने कहा अब तक तो मेरी भक्ति छिपी हुई थी कोई जानता नहीं था अब परिचय में आ गई अब हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा इसलिए भक्त ने भगवत दर्शन करते करते अपने तेज को युधिष्ठिर में विलीन कर दिया और महाभारत के अनुसार विदुर ने भी अपने तेज को युदिस्िर में विलीन किया क्योंकि मूल में वही धर्म है और वे फिर स्वर्गारोहण पर्व में वे फिर अपने लोक को पधारे हैं इस प्रकार की कथा है अब एक श्लोक हम जरूर कहेंगे चाहे जितना विलंब हो जाए दैषम पाइन महर्षि ने सबकी उत्पत्ति की कथा कही लेकिन सबसे ज्यादा ठहरे वे बिदुरु जी के ऊपर और अंतिम बात बिदुरु जी के लिए कह रहे हैं वैशम पाये वाच धर्मे चार्थे कुशलो लोभ क्रोध विवर्जिता दीर्घ दर्शी शम परु कुरूणांच यदि कोई कहे विदुर जी का एक श्लोकीय चरित्र कहो तो यह महाभारत ग्रंथ के अनुसार एक श्लोकीय विदुर चरित्र है एक ही श्लोक में एक अनुश्लोक में विदुर जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन किया है बोले तो वे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के महान पंडित लोभ और क्रोध से सर्वथा रहित दीर्घदर्शी देखिए विदुर जी की दीर्घ दर्शिता का यदि धृतराष्ट्र ने आदर किया होता दुर्योधनादि ने आदर किया होता तो इस महाविनाश को रोका जा सकता था लेकिन उनकी दीर्घ दर्शिता का आदर किसी ने भी नहीं कर पाया शम पर पा बहिर इंद्रियों के निग्रह का नाम है दम और अंतर इंद्रीय के निग्रह का नाम है श्रम अंतर इंद्रिय निग्रहो क्षम निग्रह शम अंतरिंद्रिय के निग्रह माने अंतर इंद्रिय माने मनबुद्धि चित्ता अहंकार इसका जो निग्रह है इसी का नाम है श्रम और सच्ची बात यह है कि बाहर से इंद्रियों का दमन संभव नहीं है शम होते ही दम अपने आप आ जाता है अंतर का निग्रह होते ही बहर अपने आप काबू में आ जाती है यही समझना चाहिए रतराष्ट्र बड़े वीर हैं, दस हजार हाथियों का बल उनमें है वे प्रज्ञा चक्षु हैं इतने मेधावी हैं कि उन्होंने संपूर्ण धर्म शास्त्र को केवल सुनकर ही कंठस्थ कर लिया वे भी बड़े विद्वान विदुर जी नीति न्याय की व्यवस्था का निर्देश करते हैं यद्यपि पांडु छोटे हैं लेकिन पांडु को ही राजा बनाया गया और महाराज जी पांडु का राज्य बहुत सुंदर हुआ पांडु का राज्य बहुत सुंदर हुआ इतना सुंदर राज्य हुआ कि यहां भगवान व्यास ने लिखा है कि पाण्डू के राज्य के की व्यवस्था से प्रजा इतनी प्रसन्न हो गई कि वो यह समझने लगी कि मानो भरत के क्रोधा दुष्यंत कुमार भरत ही पुनः पाण्डू के रूप से आए इतनी प्रजा संतुष्ट हुई उनके प्रजा रूप धर्म से और बिदुरु जी की धर्मज्ञता से भी प्रजा बड़ी प्रसन्न थी श्री वैषम पाइन जी वर्णन कर रहे हैं ोकेशु नवासी कश्चित विदुर सम्मिता धर्म निथा राजन धर्मेक परमंगता कहते हे राजन तीनों लोकों में बिद्रुजी के समान कोई दूसरा धर्म पारायण धर्म में ऊंची अवस्था को प्राप्त करने वाला तत्त्वदर्शी महापुरुष नहीं था ध्रुजी विद्रु जी के जैसे विद्रुजी ही थे श्री पितामह भीष्म का संरक्षण सबको प्राप्त है और बड़े प्रेम से व्यवस्थाएं संचालित होने लगी गांधार नरेश महाराज सुवन की पुत्री के साथ धरत राष्ट्र का विवाह सम्पन्न हुआ यद्यपि जन्मांध को अपनी पुत्री कैसे दे इस बात को लेकर गांधार नरेश कुल को संकोच हो रहा था किंतु उत्तम कुल और गुणवान पुत्र है वलिष्ठ है यह जानकर के उनको दे दिया दूसरी एक बात और है इस प्रस्ताव को लेकर भीष्म जी गए थे तो सब दुनिया में ये बात प्रसिद्ध भी है सारी धरती के राजकुमारी इकट्ठे थे और भीष्मी सबके सामने उठा के ले आए और बोले किसी की हिम्मत हो तो लड़ लो तो राजी राजी नहीं गैर राजी ले जाएंगे कन्या को तो इसलिए उचित यही है कि प्रेम संबंध बना रहे बोले ठीक है दे, दे देते हैं विवाह संपन्न हो गया वह सुवल की पुत्री महान धर्मचारिणी गांधारी गांधारी ने जब यह सुना कि जिससे मेरा विवाह होने वाला है वे जन्मान है तथा सा पट्टमा कृवा बहुगुणम सदा बबंध नेत्रे स्वे पतिव्रत पारायण महान पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली गांधारी ने जब सुना कि जिसके साथ मेरा विवाह होने वाला वे संसार को नहीं देख सकते अंधे हैं तो रेशमी कपड़ा लेकर के कई पर्ख उसको लपेट करके कृवा बहुगुणम तदा उसको कई गुणित करके और अपने नेत्रों से पट्टी बांध के निश्चय कर लिया नाग सुम पतिमहम इतव कृत निश्चया अब यह विवेचन करने का हमारा बहुत अधिकार नहीं है कि पट्टी आंखों पर बांधना कितना उचित या अनुचित था उनके पार्थिव की निष्ठा के अनुसार तो वह सर्वथा उचित ही था अनुचित नहीं था लेकिन एक दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि बहुत उत्तम पक्षीय होता गांधारी यह विचार करती की मेरे पति नेत्रहीन हैं लेकिन धर्म पत्नी सती साधी पतिव्रता पति प्राणा पति पतिपरायणा धर्म पत्नी पति का अर्धांग होती है मैं ही पति के नेत्र बनकर के कार्य करूं नेत्रहीन पति का नेत्र स्वयं गांधारी बन जाती और अपने बालकों को अपने नेत्रों के समक्ष रख करके उनमें सदगुणों की प्रतिष्ठा करती और सदगुणों का विकास करती तो लगता है महाभारत जैसा भयंकर अवसर इस धरती पर नहीं आता युद्ध के जैसा भयंकर अवसर नहीं आता ने माता ने पट्टी बांध बच्चों को बालकों को यद किंचित जो भी संकोच होता है वो तो किसका होता है कितना माता का होता है संरक्षण भी का होता है और बड़ी विचित्र बात यह है यद्यपि हमने पूरे महाभारत को पढ़ा भगवत कृपा से गुरुदेव भगवान की संसों की कृपा से और बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा पाठ किया कि कहीं एक बार तो मिलने देखने को मिल जाए कि गांधारी ने अपनी पट्टी दुर्योधन को वज्रांग बनाने के लिए खोली थी लेकिन मूल ग्रंथ में तो हमें इस प्रकार का कहीं कोई वाक्य प्राप्त नहीं हुआ लेकिन ना निर्मूला जनश्रुति जनश्रुति भी सर्वथा निर्मूल नहीं होती हो सकता है किसी कल्प की घटना हो किसी ग्रंथ का आधार हो भगवान जाने हमें प्रामाणिक रूप से महाभारत में वह उपलब्ध नहीं हुई किन्तु यदि कथनचित यह बात सत्य है हम सर्वथा सत्य नहीं मान रहे क्योंकि प्रमाण न होने से लेकिन कथनचित एक अंश में स्वीकार कर लिया जाए यह बात यदि सत्य है तब तो फिर निष्ठा भी कहां रह पाई कहा मैं अपनी आंख पर पट्टी बांधती किसी को देखूंगी नहीं अजब किसी को नहीं देखू तो पुत्र को वस्त्रहीन होकर आने की आज्ञा देना और युवा पुत्र को आज्ञा देना यह कहा पातिव्रत धर्म के सती धर्म के अनुरूप है ये भी तो अनुरूप नहीं इसलिए बहुत उत्तम पक्ष होता वह महान पातिव्रत का पालन करते हुए पति के नेत्र स्वयं बन जाती तो यह परिस्थिति इस राष्ट्र के सामने उपस्थित नहीं होती तो ये भी शिक्षा हमें लेनी चाहिए मनोवृंदावन बिहारी लाल की अपनी बहन शकुनी ने घृतराष्ट्र को दे दी ये तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर आया और अपनी बहन के घर में ही उसने डेरा डाल दिया ये बहुत खराब हुआ श्री ठाकुर जी की महती कृपा से हम लोग तो बहुत बाल्यकाल में ही संत सदगुरु की शरण में आ गए प्रवृत्ति धर्म का कोई अनुभव नहीं है ये भी भगवान की बड़ी भारी कृपा है लेकिन फिर भी संसार के लोग उन्हें इन कथाओं से शिक्षा लेनी चाहिए अपनी पत्नी का भाई है हमारा साला है यह मान के उसको आदर दे दो हलवा पूरी खीर जिमा दो कभी कोई तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ जाए तो सहायता भी कर दो लेकिन शकुनी जैसे बुढ़िया बिस्तर लेके घर में रहने आवे तो लम्बी दंडौत कर लो कि साले साहब तुम जहां हो वहीं पधारो वो घर में आके रहने लग गया उसका परिणाम ये हुआ कि बहनोई अंधे हैं बहन ने पट्टी बांध रखी और फिर अभिभावक संरक्षक कौन हुआ शकुनी तो मामा ने अपने ही संस्कार अपने भांजों को दे दिए यह एक दुर्भाग्य हुआ इस प्रकार से यह चरित्र का वर्णन है हमारे ब्रिज के ही निकट बटेश्वर है बटेश्वर ब्रिज के निकट है ब्रिज में ही है एक प्रकार से क्योंकि ब्रजस्त समीपे उपब्रजम उपब्रज है आगरा तक उपब्रज ही है अलीगढ़ तक सब उपब्रज है महाराज सूरसेन जो वसुदेव जी के पिता थे उन्हीं के एक कन्या थी उस कन्या का नाम था प्रथा कल हम ये चर्चा कर चुके हैं महर्षि व्यास कह रहे हैं उस समय धरती पर जितनी नारियां थीं, उनमें सबसे अधिक सुंदर कुंती थी कल इस श्लोक को हमने कहा था आज फिर वैशम पायन जी कह रहे हैं सूर नाम यदुश्रेष्ठ वसुदेव पिता भगवत तस् कन्या प्रथा नाम रूपेणा ना प्रतिमा भूवी धरती पर रूप में वह अप्रतिम थी उसके जैसी सुंदरी और कोई दूसरी नहीं थी उनके अपने फुफेरे भाई कुंती होश थे वो भी फुफेरे भाई ही थे उनसे उनकी बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी अपने मित्र कुंतीभोज भोज को संतानहीनता के दुख से दुखी देखकर महाराज सूरसेन ने प्रतिज्ञा कर ली तुम मेरी बुआ के लड़का हो फुके भाई हो चिंता मत करो रो मत मेरे मित्र भी हो मेरी जो भी पहली संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगा पहली संतान के रूप में कुंती हुई और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी अप्रतिम सुंदरी पुत्री कुंती को प्रथा को कुंती को दे दिया कुंती भोजने उसे अपने पुत्री के रूप में धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार किया तो वह कुंती नाम नामबाली हुई संत सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है वृद्धो यूना व्युदय मतिना श्रद्धया सेवनीया यूना वृद्धा अभ्युदय मतीना सदा सेवनीय युवक अथवा युवती इनका कर्तव्य है माताओं को कन्याओं को जो मातृ समाज में वयो वृद्धा ज्ञान वृद्धा तप ब्रद्धा माताएं हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए अभ्युदय की कामना से और पुरुष वर्ग में जो बालक हैं युवक हैं उन्हें अभ्युदय की कामना से न तो बालक का संग करना चाहिए न ही युवा का संग करना चाहिए संग उसे करना हो तो किसी बड़े बूढ़े का संग करना चाहिए वयोवृद्ध व्यक्ति के पास सारे जीवन के अनुभव होते हैं और उनसे वह छोटी अवस्था में ही बालक भी ज्ञान वृद्ध हो, हो जाता है वयोवृद्ध का संग करके इसलिए संत सेवा की बड़ी महिमा है कुंती को क्रोध नहीं आता था वे क्रोध शून्य थी इसलिए कुंती भोज महाराज ने अतिथि के रूप में पधारे दुर्भाषा जी की सेवा में कुंती को नियुक्त कर दिया कि पुत्री कुंती तुम प्रेम पूर्वक दुर्भाषा जी की सेवा करो महाराज जी दुर्वासा जी जैसे महात्मा प्रसन्न हो जाए क्या कहना महाराज निगूढ़ निश्चयम धर्मे यं तम दुर्वासम विदु समुग्रम शंसितात्मा सर्वयत् अतोषयत ऐसे महान महर्षि जो धर्म के तत्व को भलीभांति समझते हैं और स्वभाव के बड़े उग्र जिनका हृदय बड़ा कठोर और ऐसे महर्षि के हृदय को द्रवित कर दिया कुंती ने अपनी सेवा से संतुष्ट कर लिया और दुर्वासा जी एक दिन दो दिन के लिए तो आए नहीं थे वो पूरा चातुर्मास करने आए थे और इतनी लंबी अवधि तक सेवा करके संतुष्ट करना वो बहुत ऊंची बात थी और दुर्वासा जी को जो संतुष्ट कर लिया तो श्री दुर्वासा जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने कुछ उपासना बता दी और कहा कि ये मंत्र है इस मंत्र का उच्चारण करके जिस किसी देवता का आवाहन करोगी वह देवता तुरंत प्रकट होकर सामने दर्शन देगा और तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेगा ऐसा भर दे करके चलेंगे एक महाराज जी सत्य घटना है एक महापुरुष के पास एक संत आए उन्होंने कहा कि मैं बहुत उग्र प्रकृति का महात्मा हूँ मेरी सब जगह बनती नहीं है सबसे खटपट हो जाती है सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम तुम्हारी संत सेवा में बड़ी निष्ठा है तो हम चातुर्मास से करना चाहते हैं बोलो हिम्मत है रुका नहीं है बोले महाराज ठीक है रहिए बोले तुम्हारा कोई चेला सेवा नहीं करेगा तुम्हें खुद सेवा करनी पड़ेगी बोले हाँ महाराज ठीक है ये भी स्वीकार है हम सेवा करेंगे आपकी अब उन्होंने इतना परेशान कर लिया कहें दूध गरम करो गरम दूध ले आवे तो कहेंगे जीव जलाएगा कलेजा जलाएगा आत्मा जलाएगा ठंडा लिया में तो बोले तो जुखाम करेगा खांसी हो जाएगी फिर ठंडे को गरम करवा दें गर्म को फिर ठंडा करवा में अरे तूने तो बिल्कुल ठंडा कर दिया और गरम करे ज्यादा गरम कर दिया दूध के ऊपर ही तीन तीन घंटे लगा देंगे। ठंडा गरम ठंडा गरम और इसके बाद चार महीने जब सारी बात हो गई उनके सब सुनक मिजाजी स्वभाव को उस महात्मा ने सह लिया वो महाराज बड़े विलक्षण मंत्र शास्त्र के विद्वान थे उन्होंने कहा देखो बच्चा महंत होकर के भी तुमने हमको सेवा करके अपने हाथ से संतुष्ट कर लिया है अभ्यागत साधु है, हम तो फकड़ हैं। स्वभाव भी हमारा खटपटिया है दुनिया के लोग आकर हमसे चिपकते नहीं है पर तुम स्थानधारी हो कोई कहेगा महाराज हमको बेटा नहीं है कोई कहेगा महाराज हम बीमार हैं, कोई कहेगा महाराज हमें भूत प्रेत की बाधा है कोई कहेगा महाराज हमारी बेटी का ब्याह नहीं होता है हम कुछ प्रयोग तुमको बता के जा रहे हैं ये सिद्ध प्रयोग हैं, लोगों के मनोरथ पूर्ण करो सब सात्विक उपासनाए है और महाराज उन महात्माओं को उन्होंने बताया और उसी से वे महात्मा सिद्ध हो गए तो उन्होंने उन्होंने स्वयं में बताया उन महापुरुष ने कि चातुर्मास में वो महात्मा हमें जो कुछ बता गए थे उन्हीं मंत्रों के सहारे हम सबके मनोरथों को पूर्ण कर रहे हैं और बोले ये संत सेवा की महिमा हम उन महात्मा का जानकर नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि सभा में सब बातों का प्रकाश नहीं किया जाता तो नारायण संत सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है महापुरुषों की सेवा व्यर्थ नहीं होती है क्या नारद भक्ति सूत्र हैं महत्व महापुरुषों का संगम समागम दुर्लभा अगम्य और अमोघ दुर्लभ है अगम्य है और अमोघ है व्यर्थ नहीं जाता है कुंती को मंत्र बता करके श्री बिदुर्जी महाराज श्री दुर्वासा जी महाराज चले गए कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ कथा बहुत प्रसिद्ध है कि पांडु ने पांडु को राजा बनाया गया और पांडु ने दिग्विजय यात्रा की और उस दिग्विजय यात्रा में संपूर्ण धरती के राजाओं को जीत लिया और महाराज जी इतना अधिक आपने पराक्रम किया कि श्री बैशम पायन कह रहे हैं शतनो राज भरतस्य से भरत धीमता प्रणष्ट कीर्तिज पांडुना पुनराहृत कहते हैं राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी शंतनु और परम बुद्धिमान राजर्षि भरत की कीर्ति जो इस विशेष परिस्थिति में आ करके कुछ धूमिल जैसी हो गई थी उस कीर्ति को आपने पुनः जीवित कर दिया पुनः प्रतिष्ठित कर दिया महाराज जी सारी धरती पर दिग्विजय करके जब वे लौट करके आए महाराज यूनान तक हुए गए है यूनान का नाम आया है मूल में यूनान तक दिग्विजय करने गए हैं, सारी धरती पर दिग्विजय करके जब वह आए हैं और उन्होंने अपने ज्येष श्रेष्ठ भीष्मी के चरणों में प्रणाम किया है बिदुरु जी को प्रणाम किया है महाराज भीष्म जी को प्रणाम किया है लिखा है प्रमुद्य परी कृता पुनरागृतम भी हर्षा दस्त्रुण्य वर्त्यत पुत्र का आलिंगन के ने नेत्रों से हर्ष के आंसू बह गए कि जो कुरुवंश बिल्कुल डूबने वाला था आज पांडु ने अपने पराक्रम से उसका उद्धार कर दिया उसे पुनः प्रतिष्ठित कर दिया माद्री और कुंती कुंती उनकी ज्येष्ठ पत्नी हुई माद्री उनकी कनिष्ठा पत्नी हुई दोनों से उनका विवाह हो गया आपने 100 अश्वमेध यज्ञ किए महाभारत मूल में लिखा है अश्वमेध सतई ईजे और अश्वमेध सतै सैकड़ों उसने यज्ञ किए और उन यज्ञों में यजमान धृतराष्ट्र को ही बनाया अपने बड़े को आदर दिया हूं एक दिन की बात है आपके मन में कुछ वन्य प्रदेश में रह करके तप आदि अनुष्ठान करने का मन हुआ और वे वन्य प्रदेश में ही निवास करने लगे कथनचित एक दिन वे मृगयाथ गए और एक मृग को उन्होंने अपने पांच बाणों से बीझ दिया उस मृग ने कहा कि राजन आप परम धर्मात्मा क्षत्रिय हैं इस प्रकार से निरीह प्राणियों की हिंसा करना यह आपके लिए शोभनीय नहीं है यह उचित नहीं है आपने ठीक नहीं किया यद्यपि पांडु ने धर्म की दुहाई दी और कहा कि क्षत्रियो का मृगया धर्म है और ऐसी परंपरा रही है हमने वध किया है तो तुम्हें हमारी निंदा नहीं करनी चाहिए मृग ने कहा राजन यदि तुमने केवल किसी वृद्ध मृग का वध किया होता तो मैं तुम्हारे कार्य को उचित अनुचित नहीं बताता किंतु पूर्ण युवावस्था को प्राप्त और संतान की कामना से मृगी के साथ समागम की इच्छा रखने वाले मुझे आपने मारा है यह बहुत अंशित किया है इस प्रकार से दांपत्य जीवन में एक की इच्छा को पूर्ण किए बिना उसका बध कर देना यह महान अपकर्म है मैं किन्नम नाम का ऋषि हूँ मृग स्वरूप धारण करके और मृगों के झुंड में विचरण कर रहा था तुमने इस प्रकार का कार्य किया है मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं संतान की कामना से जब तुम अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी इस घटना के बाद पांडू को भारी वैराग्य हो गया और उन्होंने भीष्म और विदुर की सलाह लेकर के निश्चय किया कि मैं बाणपृक आश्रम को स्वीकार करके मैं भजन करूंगा हिमालय में शतसृंग नामक पर्वत है ये शायद पांडुकेश्वर जो जगह है इसी क्षेत्र को शतसंग कहा जाता ये बद्रीनारायण से पहले आता ना पाण्डुकेश्वर राज्य से विरक्त हो जाए हम तो कहेंगे भगवान का महान अनुग्रह हुआ क्योंकि यदि वे राजभवनों में रहकर राजभोग भोगते, तो पांडव जैसी विद्यात्माओं को धरती पर अवतरित होने का अवसर प्राप्त न होता ऋषियों के आश्रम का दिव्य वातावरण उत्तराखंड की पवित्र भूमि बानप्रस्थ धर्म का निर्वास करते हुए कठोर सपने प्रवृत्त महाराज पांडु और महासती कुंती और माद्री और उस वातावरण में जो पांडवों का अवतरण हुआ है पांडु के निर्देशन में साक्षात देवांश के रूप में जो पांडवों का अवतरण हुआ है हमें लगता है ये भगवान की बनाई हुई एक महत्वपूर्ण भूमिका थी क्योंकि महापुरुषों का अवतरण सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता है असामान्य रूप से महाराज हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान कहते हैं जन्म कर्म चुमे दिव्यम ऐसे ही भक्त का भी जन्म कर्म दिव्य ही होता है महापुरुषों का जन्म कर्म भी सामान्य के जैसा होता हुआ भी असामान्य होता है क्योंकि वे महापुरुष स्वयं ही असामान्य होते हैं गांधारी ने अपनी सेवा से महर्षि व्यास को संतुष्ट किया व्यास जी ने उन्हें एक वर्ष का व्रत बताया और कहा कि इस व्रत के पूर्ण होने के बाद तुम्हारे गर्भ से सौ पुत्रों का जन्म होगा आशीर्वाद देकर के वे चले गए हैं शुभ मुहूर्त में धृता के तेज से महासती गांधारी के गर्भ में गर्भ की प्रतिष्ठा हुई है उधर में गर्भ की प्रतिष्ठा हुई है और एक वैश्य जाती युवती से भी विवाह हुआ था उससे भी एक पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम युत्सु हुआ किंतु जब गांधारी ने यह सुना कि मेरे गर्भ का तो प्रसव ही नहीं हुआ और पांडू की पत्नी जो कुंती है उसके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर का जन्म हो गया है तुम्हारा तो जी मूल में लिखा है कि गांधारी क्षोभित हो गई और उसने कहा कि व्यास जी ने वरदान दिया था कि सौ पुत्र होंगे यहाँ तो एक भी नहीं हुआ और करीब करीब डेढ़ वर्ष के करीब समय व्यतीत तो हो गया है तो वह क्षुब्ध हो गई और उस शोभ में अपने गर्भ पर अपने हाथ से आघात किया उससे प्रसव हो गया गर्भच्युति हो गई और एक मांस का पिंड जो अत्यंत वज्र के सदृश कठोर था वह उत्पन्न हो गया उसको वह विसर्जित करना चाहती थी तब तक सहसा व्यासी प्रकट हो गए और कहा देवी तुमने असावधानी की समय से यदि जन्म होता तो सौ पुत्र ही होते लेकिन चलो यह पिंड हुआ है इसको व्यर्थ न जाने दो ठंडे जल से उसका अभिषेक कराया अभिषेक कराने ऐसी व्यासी ने मंत्रात्मक अभिषेक किया और उससे ए, उस उस पिंड के सौ टुकड़े हो गए अंगुष्ठ प्रमाण और किसी बीच में गांधारी ने एक पुत्री की कामना की तो एक टुकड़ा और हो गया मैंने एक सौ एक टुकड़े हो गए सौ टुकड़ों को घृत के कुंड बनवाए गए भारतीय देसी गाय के घी के कुंड अब भारतीय देसी गाय हमको बार बार इसलिए कहना पड़ता है कि गाय के नाम पर एक दूसरा पशु भी आ गया है इसलिए भारतीय देसी गाय यह विशेषण लगाना पड़ता है उस जमाने में इस विशेषण को लगाने की आवश्यकता नहीं थी गाय का घी का मतलब गाय माने गाय ही होता है तो घी में वह अंगुष्ठक प्रमाण पिंड जो हैं उनको छोड़ दिए गए और एकांत में उनकी सुरक्षा की गई उन कुंडों के द्वार को बंद किया गया और एक सौ में वह पिंड डाले गए और दो वर्ष के पश्चात उनमें से स्वस्थ सौ बालकों का जन्म क्रमशः बालकों का जन्म होता चला गया उनमें सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ उसी दिन कुंती ने भीमसेन को जन्म दिया इसलिए युधिष्ठिर एक वर्ष बड़े थे दुर्योधन से आयु इस दुर्योधन के जन्म होते ही अशुभ लक्षण प्रकट होने लगे सूर्य पर बिना पर्व के ग्रहण पड़ गया आकाश से उनका पास होने लग गया दिशाओं में आग लग गई गधे रेंकने लग गए और कवे कर्कश ध्वनि में चिल्लाने लग गए बोलने लगे उनके मुख से अग्नि की चिनगारियां निकलने लग गयी बड़े जोर की आंधी आ गई दासा होने लग गया धरतराष्ट्र भयभीत हो गये और सब कुरु कुंशुओं को बुला करके उन्होंने पूछा हे आदरणीय ब्राह्मण हो गुरुजन हो ये हमारा पुत्र कुल की कीर्ति बढ़ाने वाला होगा कि नहीं क्योंकि युद्धिर का जन्म तो हो ही गया ज्येष्ठ तो युद्धिर ही रहेंगे लेकिन हमारा यह पुत्र की कीर्ति को बढ़ाएगा कि नहीं यह सुनकर के ब्राह्मणों ने कहा बिदुरु जी ने कहा कि नरेश्वर इसके जन्म लेते ही जो अपशकुन हुए हैं व्यक्तम कुलांत करण भगवत सुसुतव बिदुरु जी का वाक्य ये तुम्हारा पुत्र तुम्हारे कुल का संहारक होगा इसलिए तस्त शांति परित्यागे गुप्ता पवनयो महान इसका सबसे सुंदर उपाय यही है कि आपके निन्यानवे पुत्र तो बच जाएंगे यदि इस एक का त्याग कर दोगे तो निन्यानवे सुरक्षित बच जाएंगे और इस एक का त्याग नहीं करोगे तो ये निन्यानवे तो नहीं बचेंगे और न जाने धरती की कितनी माताओं की गोद सुनी हो जाएगी कितने सौभाग्यवती नारियों का सिंदूर उजड़ जाएगा इसलिए इसका त्याग कर देना ही श्रेष्ठ है बहुत सुंदर श्लोक है महाभारत का यह बिद्रू जी के मुख से कहा गया और यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है इस श्लोक की आवृत्ति कई बार महाभारत में हुई है कल भी एक प्रकरण में इसकी आवृत्ति हुई और आज पुनः इसकी आवृत्ति हो रही है त्यजेत एक कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे कुल त्यजेत ग्राम जनपदस्यार्थे, सत्मा पृथवीं त्यजे एक व्यक्ति के अलग कर देने से यदि पूरे कुल खानदान कुटुम्ब की रक्षा हो रही हो तो कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का त्याग कर देना प्रयस करें एक व्यक्ति को त्याग दें एक कुटुम्ब के त्याग से गांव की रक्षा हो रही हो तो एक कुटुम्ब का एक कुल का त्याग कर दें और एक गांव के त्याग से पूरे प्रदेश की पूरे जनपद की रक्षा हो रही हो तो उस गांव का त्याग कर दे और आत्मकल्याण के लिए संपूर्ण प्रतीका त्याग कर दे आत्मार्थे प्रतिबिंब तजे इसलिए जो कन्यासी होते हैं विरक्त होते हैं वे प्रैश चरण में यही बात तो कहते हैं इस धरती का भूलोक भुगर लोग स्वर्गलोक का हमें कुछ नहीं चाहिए हमने सब कुछ त्याग दिया है आत्मा आत्मार्थे प्रतिबिंब यजे सबका त्याग कर देना चाहिए जन्मेदेव जी ने कहा कि भगवान आपने बहुत संक्षेप में यह बात कह दी कि कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ और माद्री के गर्भ से परम तेजस्वी परम सुंदर नकुल और सहदेव का जन्म हुआ कृपा पूर्वक इनके जन्म की कथा हम सुनना चाहते हैं इनके अवतरण की जन्म की कथा सुनाइए एक दिन की बात है कुंती ने अपने पति महात्मा पांडु को अत्यंत दुखी देखा, कुंती जी निकट आईं और निकट आकर के उन्होंने कहा कि भगवान आप परम विरक्त हैं बानप्रथ के धर्म में प्रतिष्ठित हैं राज्य के भोगों का त्याग कर चुके हैं फिर इस अवस्था में पहुंचने के बाद भी मैं देख रही हूं आप अत्यंत दुखित और चिंतित रहते हैं इसका कारण क्या है मैं आपकी अधिकृता धर्मपत्नी हूं आपके दुख के कारण को जानना मेरा अधिकार है इसलिए आप कृपा करके अपने दुख का कारण बताएं। यहाँ महाराज जी पांडु के वैराग्य का जो वर्णन है उसमें कई श्लोक हैं। उस उन श्लोकों में दो श्लोकों को हमने चिन्हित किया है बहुत सुंदर श्लोक बहुत अच्छे लगे हमको पांडू स्वयं कह रहे हैं हे दी कुी बाईक बाहु चंदन नैक मुक्ष न कल्याण चिंतन्नुभस्तो न जिजी विषुवत्चि न मूर्षु बदाचरण जीवित मरणम शन नवी एक व्यक्ति क्रोधपूर्वक वसूले से मेरी बांध का छेदन करता हो काटता हो और दूसरा व्यक्ति मेरी भुजा पर गुलाब जल और कर्पूर मिश्रित सुंदर मल्यागिरी चंदन का लेप करता हो तो बसूले से भुजा का छेदन करने वाले पर मैं कोप नहीं करूंगा उसके प्रति अकल्याण का चिंतन नहीं करूंगा और जो मेरी भुजा को चंदन चर्चित करता है उसके प्रति मैं राग नहीं करूंगा इस प्रकार का वैराग्य महाराज ये सामान्य बात नहीं है बहुत उच्चकोटी का वैराग्य है कहते मैं एक के अकल्याण का चिंतन करूं और दूसरे के कल्याण का चिंतन करूं, ये विषमता मेरे जीवन में नहीं होगी वसूले से मेरी कोई भुजा काटता है उसका मैं अकल्याण नहीं चाहूँगा और जो मेरी भुजा को चंदन चर्चित करता हो उसके कल्याण का चिंतन मैं नहीं करूँगा हमारे वृंदावन के ऋषिक आचार्य श्री हरिराम व्यास जी ने अपनी वाणी में एक जगह कहा है व्यास न देत असीस, असीस आशीर्वाद भी नहीं देता श्राप भी नहीं देता क्योंकि आशीर्वाद और श्राप यह भी विषम व्यवहार है हमारे महाराज जी से कोई कहता महाराज जी आशीर्वाद दीजिए तो महाराज जी कहते जो सबको देता उसी से मांग लो किसी को कहते हमारे पास स्टॉक नहीं है खजाना नहीं है भगवान से मांग लो किसी को तो ये कह देते और कोई कहता तो महाराज जी कहते नारायण मैं प्रातः काल नित्य उसकर विश्व कल्याण का चिंतन करता हूँ सत्यस्व विश्व खलह प्रतीद भूता निशम विशोधिया मनस्थ भद्रम भजता दधुक्ष आवेशो मतिरप्य हे चुकी इत्यादि प्रकार से मैं नित्य प्रति उस करके प्रातः स्मरण काल में भगवान से सबके कल्याण की कामना करता हूँ तो उस विश्व कल्याण की कामना के समय आप विश्व से बाहर तो नहीं है आप उसी के भीतर है तो आशीर्वाद तो आपको मिल ही गया अलग से मांगने की जरूरत नहीं है और इससे तुम्हारा काम न चल रहा हो तो भगवान आशीर्वाद का भंडार हैं, उनको वरदराज कहा जाता है सबको बर देने में समर्थ हैं वो ब्रह्मादि देवताओं में भी बर देने की सामर्थ्य भगवान की उपासना से है इसलिए उन्हीं भगवान से मांग लो हमारे पास क्या भरा है ऐसा कह इसका तात्पर्य श्रेष्ठ विरक्तों का स्वरूप यही होना चाहिए वे कहते हैं मैं जिजी का भी अभिनंदन नहीं करूंगा जिजी विषा बड़ी विचित्र होती है महाराज जीवित रहने की इच्छा मैं जिजी का अभिनंदन नहीं करूंगा जिदीवशा की चेचा नहीं करूंगा जीवन का अभिनंदन भी नहीं करूंगा अब मृत्यु ऐसी द्वेष भी नहीं करूंगा धनुष से छूटे हुए बाण के समान यह मेरा शरीर अपने प्रारब्ध का भोग करेगा देवी अब मैं अपना प्रत्येक क्षण पर ब्रह्म के चिंतन में ही व्यतीत करूंगा ऐसा वैराग्य है महाराज श्री पांडु का तो कुंती प्रश्न कर रही है कि इस प्रकार की वैराग विभत्ति वाले व्यक्ति को दुखी होना यह तो उसकी वृत्ति और उसके वक्तव्य के विरुद्ध है देखो कितनी ऊंची बात आपने प्रवचन इतना अच्छा किया और फिर आप दुखी दिखाई पड़ते हो तो दुख का को कोई न कोई कारण तो होना चाहिए दुख का मूल आ सकती है कहीं न कहीं किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ में आपकी आसक्ति है वो आपको पदार्थ नहीं मिल पा रहा है इसलिए आपको चिंता हो रही है पांडू ने कहा कि देवी हमने ऐसा श्रवण किया है कि परम तप और तेज से संपन्न व्यक्ति भी पुत्रहीनता के कारण स्वर्गाधि में पुण्य लोकों में गमन नहीं कर पाते हैं और देवी तुमने अनुभव भी किया ये सत्संग के निवासी ऋषि का शरीर ब्रह्मलोक जा रहे थे और उनके पीछे पीछे मैं भी ब्रह्मलोक के लिए गया लेकिन जैसे ही देवलोक की सीमा में पहुंचा पुत्रहीन होने के कारण मुझे लौटा दिया गया इसलिए अब मुझे यह विचार होता है कि ग्रह की सफलता पुत्र की प्राप्ति में है और मेरे कोई पुत्र नहीं है इस दुख की इस इस दुख से मैं व्यतीत हो रहा हूँ और देवी इस प्रकार से किन्दम ऋषि का शाप होने के कारण मैं प्रज्योत्पत्ति में समर्थ नहीं हूँ इसलिए तुम परम पतिव्रता हो तुम्हारे सतीत्व की भी सुरक्षा रहे और मेरे गृहस्थाश्रम के धर्म का भी निर्वाह हो ऐसी कोई युक्ति हो तो तुम विचार करो कुंती ने उस समय महर्षि दुर्भाषा ने मेरे ऊपर अनुग्रह करके मंत्र बताया यदि आपकी इच्छा है आप आज्ञा दे रहे हैं तो मैं उन उन देवताओं का आवाहन कर सकती हूँ तब पांडु ने अनुमति प्रदान की और कहा सबसे पहले भगवान धर्म का आवाहन करो जैसे ही कहा धर्म का आवाहन करो कुंती ने आत्मन प्राणायाम पूर्वक धर्म का आवाहन किया धर्म का आवाहन करते ही साक्षात भगवान धर्म प्रकट हो गए बोलो धर्म भगवान की जय अपत्य फलदं अपत्यम धर्म फलदम श्रेष्ठम विंदी मानवा आत्मशुक्रादी प्रथे मनुस्वायंभ्रवी मनु मनुजी के वाक्य का उदाहरण देकर के पांडु ने कहा पुत्रवान होना ही चाहिए गृहस्थ को अब तो उन्होंने धर्म का आवाहन किया और जैसे ही धर्म का आवाहन किया साक्षात भगवान धर्म प्रकट हो गए और धर्म ने प्रकट होकर के दर्शन दिया दर्शन करके श्री कुंती जी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने संकल्प से धर्म भगवान ने कुंती को पुत्र प्रदान किया धर्म साक्षात धर्म ही पुत्र के रूप में प्रकट हुए ऐद्रे चंद्र मुहूर्ते विजिते समे दिवा मध्यंगते सूर्य ऋठ पूर्णे पूजि समिश कु सुशाव प्रबरम सुतमात्रे जब शरीर ज्येष्ठा नक्षत्र पदे सूर्य तुला राशि परे शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पूर्णा पंचमी तिथि थी अविजित नक्षत्र था आठवा मुहूर्त था उसमें कुंती ने श्री युधिष्ठिर को जन्म दिया आकाशवाणी भी परम पतिपरायणा साधवी कुंती तुम्हारा यह पुत्र धर्मात्माओं में अग्रगण्य होगा परम पराक्रमी होगा सत्यवादी होगा और यह पांडू का प्रथम पुत्र के नाम से विख्यात होगा यशसा तेजसा चै वृत तेज और चरित्र से यह युक्त होगा पांडू बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने कहा इतना बड़ा धर्मात्मा पुत्र हो गया हम पुत्रवान हो गए लेकिन एक बलवान भी होना चाहिए खाली महात्मा पुत्र हो तो ठीक नहीं उसके साथ एक ताकतवर भी होना चाहिए तो सबसे बलवान कौन है सबसे बलवान वायु हैं, तो तुम वायु देवता का आवाहन करो ब्राह्मण द्वीपदाम श्रेष्ठ मारूता दो पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है पांडु ने कहा और बलवानों में वायु श्रेष्ठ है इसलिए वायु का आवाहन करो जैसे ही कुंती ने मंत्रोच्चारण किया वायु देवता मृग पर विराजमान होकर के प्रकट हुए और कुंती ने उनसे भी कहा कि आप पराक्रमी पुत्र हमें प्रदान करें बलवंतम महाकायम सर्व दर्पक प्रभंजनम सबके घमंड को चकनाचूर करने वाला महान बलवान महाकाय विशालकाय शरीर वाले पुत्र को हमें प्रदान करो अब तो भीम जी का जन्म हुआ जैसे ही भीमसेन का जन्म हुआ उसी समय आकाशवाणी हुई यह जितने बलवान हैं उन बलवानों में सर्वे सबसे श्रेष्ठ होगा सर्वेशा बलिना श्रेष्ठ जाते भारत इतम्यदुत चासी जात मत्रे व्यकोदरे मातु पति मातुशिला सुखमादायस्म नहीं तु यादवी देवता निर्जगा प्रथा पर जिसमें लिखा है कि एक विचित्र घटना हुई कि अभी दस दिन के ही भीमसेन नहीं हुए थे वह देव पूजन के लिए जाने ही वाली थी तब तक, तक एक याघरी ने गर्जना की और वो सैसा पुत्र के साथ सहित खड़ी हुई थोड़ी असावधान हुई और भीमसेन गोद से कुंती के गिर गए तो जिस शिला पर गिरे वह विशाल पर्वत की शिला चकनाचूर हो गई भीमसेन अभी दस, दस दिन के नहीं हुए थे उनके शरीर के प्रहार से वो शिला चूर्ण चूर्ण हो गई कितने बलवान भीमसेन महाराज इस प्रकार से भीमसेन का प्राकट्य हुआ चंद्रमा जब मघा नक्षत्र पर थे बृहस्पति सिंह लग्न में थे मध्यान्ह का समय था सूर्य खूब तप रहे थे उस समय त्रयोदशी तिथि को मैत्र नामक मुहूर्त में भीमसेन का अवतरण हुआ महाराज जी भीमसेन का नाम भी बड़ा विलक्षण है और इनके नाम की बड़ी महिमा है पापम प्रणश्य तीव्र को इनका नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं कुंती जी ने कहा अब तो ठीक है पांडू ने कहा कि देखो देवी धर्मनिष्ठ हो गया पुत्र बलवान पुत्र हो गया लेकिन क्षत्रिय का बल अस्त्र बल है केवल बाहुबल ही बल नहीं है अस्त्र बल है तो कोई महान पराक्रमी धनुधारी पुत्र होना चाहिए और हमने सुना है देवराज इंद्र वो महान पराक्रमी है इसलिए अब तुम इंद्र का आवाहन करो अब तो पांडु की आज्ञा से उन्होंने इंद्र का आवाहन किया इंद्र का आवाहन करते ही देवराज इंद्र वह प्रकट हो गए देवराज इंद्र को उन्होंने प्रणाम किया देवराज इंद्र ने परम दिव्य पुत्र प्रदान किया यही हुए श्री अर्जुन शत्र उम तब प्रदा श्यामी त्रशु लोकेशु विश्रुतम तीनों लोकों में जिसका यश होगा जिसकी प्रसिद्धि होगी ऐसा पुत्र मैं तुम्हें प्रदान करूंगा वो कैसा पुत्र होगा बहुत ध्यान से सुनने योग्य श्लोक है yeah. ब्राह्मण गवा सुहृदा चाथ साधक दुर्हृदा शोक जननम शर्वंधवनंदनम सुत प्रदास्यामि सर्वा मित्र विनाशनम हे देवी ब्राह्मण गौ और सुहृदों के मनोरथ को पूर्ण करने वाला शत्रुओं को शोक देने वाला सभी बंधु बांधव और कुटुंबियों को आनंदित करने वाला और संपूर्ण शत्रुओं का पराभव करने वाला पुत्र मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ यह अर्जुन उत्तराभ्याम तु पूर्वाभ्याम फालगुनीभ्याम ततो दिवा जातस्तु फालगुने मासी सेनासऊ फाल स्मृत इनके नाम की विस्पत्ति भी लिखी हुई है फाल्गुन मास में दिन के समय जब पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों का संधिकाल था उस समय फालगुनी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण अर्जुन का एक नाम फाल्गुन हुआ अर्जुन फालगुनो विष्णु प्रीति श्वेत बारना कृष्णो सभ्य साह धनंजया नाम महाभारत में आए हैं और इन नामों का बड़ा महात्म भी आया है इन नामों को और अर्जुन की कलम से अर्जुन के पत्ते पर रक्त चंदन से लिखकर के रक्त वस्त्र में आविष्ट करके गुगुल की धूप से धूपित करके फिर गुष्ठ के द्वार पर बांध दिया जाए तो गौशाला में गायों को कोई बीमारी नहीं होगी ऐसा महात्म भी दिया महाराज अर्जुन के नामों वृंदावन विहारी लाल की जय खाओवन को जलाकर यह बालक अग्नि को तृप्त करेगा यह दिया और भाइयों के साथ यह बालक तीन अक्ष यज्ञ संपन्न करेगा यह भी आकाशवाणी ने कहा है भगवान शंकर प्रसन्न होकर इसे पाठ पटास्त्र प्रदान करेंगे आकाश में धुंध भी बजने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी अर्जुन के अवतरण के समय और महाराज जी उस समय बड़े बड़े ऋषि आकर के स्तवन करने लगे क्योंकि अर्जुन कोई सामान्य नहीं साक्षात भगवान नर अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं इसलिए भरद्वाज कश्यपो गौतम विश्वामित्रो मित्रो तो भाक करे भूत प्रणक् सोफ्र भगवान् ना जगान ये सब ऋषि मुनि आ गए हैं महाराज भरद्वाज कश्यप गौतम विश्वामित्र जमदग्नि वशिष्ठ और भगवान स्त्री भी वहाँ आ गए हैं ये सब ऋषियों ने आकर के उनके पुत्र जन पर आशीर्वाद दिया है मंगल कामना की है एक दिन की बात है श्री पांडु ने कुंती को बुलाकर कहा देवी मैं पुत्रवान हो गया और तुम पुत्रवती हो गयी देखिये भगवान के विधान कितने मंगल में है कल्पना करें मान लो पांडु के ही पुत्र होते तो क्या इस प्रकार के हो सकते थे जैसे साक्षात धर्म धर्मराज के रूप में प्रकट हुए साक्षात वायु भीमसेन के रूप में प्रकट हुए और साक्षात अश्विन साक्षात इंद्र ही अर्जुन के रूप में प्रकट हुए तो क्या ऐसा संभव था भगवान के सभी विधान मंगलमय है हम लोग समझते नहीं हैं अनुकूल तो अनुकूल है ही प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की कृपा छुपी हुई है विचार करने पर ऐसा ही समझ में आता है बोले मैं पुत्रवान हो गया और तुम पुत्रवती हो गई लेकिन तुम्हारी बहन मादरी ये दुखी रहती है इसको भी पुत्र होना चाहिए कुंती का स्वभाव कैसा होगा धन्य है तभी तो ऐसे पुत्र कुंती को प्राप्त हुए कुंती के मन में सौती डाह सूक्ष्म गंध भी नहीं है कुंती ने अपनी बहन मादरी को अपनी कनिष्ठा मादरी को मंत्रों का प्रयोग की विधि बतला दी और माद्री ने परम सुंदर अश्विनी कुमारों का ध्यान किया अश्विनी कुमारों ने प्रकट होकर के माद्री को दो पुत्र प्रदान किए ये दोनों हैं नकुल और सहदेव पूर्वजम नकुल मादरी माद्री पुत्राव विप्राह प्रीति मानसा ब्राह्मणों ने उनका जो है नामकरण किया है और इनको खूब आशीर्वाद प्रदान किया है ये पांचों पांडव ऋषियों की पवित्र परंपरा में रह करके ऋषियों के आश्रम में रह करके जब तक आदि साधन करने लग गए पांडव वहीं इन्होंने अस्त्र शस्त्र के अभ्यास का कार्य आरंभ कर दिया था ऐसा महाभारत में लिखा है भरत वंश के ये सूर्य वंश के जो इक्शवा के पुत्र महाराज वंश में एक प्रसत नाम के महापुरुष हुए उन प्रसत के पुत्र का नाम था शुक्र वे राजर्षि थे और वे सतसृंग पर्वत पर ही निवास करते थे वे धनुर्वेद के पारंगत विद्वान थे उन्होंने इन पांचों बालकों का धनुर्वेद का अभ्यास सत्संग पर्वत पर ही आरंभ करवा दिया और ये इस प्रकार ऐसी धनुर्वेद में पारंगत हो गए कहाँ हो गए कहते गदायाम पारगो भी तोमरे अति चरमणि निष्णत यमऊ सत्ताम्बरऊ धनुर्वेदे गम शब्द साची परम तपाह सुखे चमो यमिति मभो सुख ने कहा कि धनुर्वेद में पांचों पुत्र मेरे ही समान हो गए हैं अब ये सब प्रकार से योग्य हैं इनको ले जाओ ऐसा भी वर्णन मिलता है एक दिन की बात है भवितव्यता थी। एक ऐसी परिस्थिति आई महर्षि का शापो ठाई और उन्होंने मादरी का सकाम भाव से स्पर्श किया और स्पर्श करते ही उनका देह विसर्जित हो गया वे निष्प्राण हो गए माद्री सती हो गई और अपने दोनों पुत्रों को धरोहर के रूप में कुंती को सौंप दिया और महाराज जी संपूर्ण महाभारत देखकर परिचय मिलता है कुंती का तो हृदय करता है कुंती ने माद्री ने जो धरोहर उन्हें दी थी उस धरोहर की अंतिम क्षण तक संभाल की ऐसे अनेक अवसर आए जहां कुंती ने कहा अर्जुन तुम जाओ भीम सिंह जाओ मैं नकुल और सहदेव को किसी प्रकार से जाने की अनुमति नहीं, इनको नहीं दे सकती और कुंती की इस भावना का युधिष्ठ ने कितनी तत्परता से आदर किया यह भी एक विलक्षण बात है पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से हम लोग यक्ष विस्तृत संवाद का श्रवण कर रहे थे उस समय यक्ष ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम अपने भाइयों में से किसी एक का जीवन मांग लो तो युष्ठ ने कहा विलक्षण यक्ष यदि आप प्रसन्न हैं तो आप मेरे सबसे छोटे भाई सहदेव को जीवित कर दीजिए मैं कहा भीम को जीवित करने का वर नहीं मांगा जो इतना बलवान अर्जुन को जीवित करने का वर नहीं मांगा जो इतना बड़ा धनुर्धारी सहदेव को जीवित करने का वरदान मांगने का हेतु क्या है हमारी समझ में नहीं आता अभी भी, भी तुम चाहो तुम अपने वरदान में संशोधन कर सकते हो दुष्ने का संशोधन करने की आवश्यकता नहीं मैंने खूब सोच विचार के मांगा है मैं कुंती का पुत्र हूं मुझे देखकर कुंती को संतोष होगा किंतु यदि मैं भीम या अर्जुन का जीवन मांग लेता हूं तो मेरे पिता के साथ परलोक में गई हुई मेरी माता माद्री उसे पीड़ा होगी मेरा पुत्र इसमें धरती पर नहीं है तो मेरे जीवित रहने से मेरी माता प्रसन्न होगी और मेरे छोटे भाई सहदेव के जीवित होने से मेरी माद्री को प्रसन्नता परलोक में होगी यह सुनकर के यक्ष अंतरहित तो हो गया कहा सब जीवित हो जाओ मैं साक्षात धर्म हूँ तुम्हारी परीक्षा लेने आया भैया ये बहुत कुछ कोटी का चरित्र है ये महाभारत की कथा सामान्य नहीं समझना हम तो महाराजी कल बोल रहे थे कि ये भी व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ भक्तमाल है। भक्तमाल माना क्या होता भक्तों का चरित्र तो परम भक्त हैं पांडव पांडवों का ही प्रधान रूप से चरित्र है ये इसलिए भक्त चरित्र है ये व्यासकृत भक्तमाल है एक लाख ऊपर से अधिक श्लोकों में लिखा हुआ भक्तमाल है भक्तों का वैभव प्रतिपादित करने के लिए ही महर्षि व्यास ने महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ का प्रणयन किया अब तो उन ऋषियों ने कुंती को और उनके पांचों पुत्रों को लेकर के एक साथ वे हस्तनापुर में दरबार में प्रकट हो गए अपने योग बल से ही कुंती को पांडवों के सहित लेकर वहां प्रकट हो गए और वहां भीष्म ने विदुर ने बहुत आदर किया ऋषियों को सत्कार पूर्वक विदा किया और प्रेम से कुंती हस्तनापुर में बिदुर जी का संरक्षण प्राप्त करके वहाँ रहने लगी पांडु और माद्री की अस्थियों का विधवत संस्कार किया गया बंधु बांधवों के द्वारा जलांजलि दी गई और स्त्री धरतराष्ट्र के शोक का भी वर्णन है सारी प्रजा के शोक का वर्णन है और सबने पांडवों का दर्शन करके संतोष किया चलो कोई बात नहीं पाण्डु गए लेकिन हम लोगों को अपनी निशानी छोड़ करके गए हैं ये मानो पांडु एक रूप से गए और पांच रूप से हम लोगों को प्राप्त हो गए हैं प्रजा ने इस प्रकार से संतोष किया है अब इधर पांडव और धृतराष्ट्र पुत्रों की बालक पीड़ा होने लग जाती है खेलकूद हो जाती है उस खेलकूद में भीमसेन सबसे आगे रहते और ये सौ और भीमसेन अकेले अकेले सौ की ऐसी बढ़िया मरम्मत करते इनकी तो हालत खराब हो जाती महाराज उस मरम्मत का वर्णन है बड़ी विचित्र महाराज जल क्रीड़ा करते हुए भीमसेन बालकों को पकड़ लेते अकेले ही पचास को एक हाथ में पकड़ लेते पचास को एक हाथ में पकड़ लेते एक हाथ से पचास को दबा लेते एक हाथ से पचास को दबा लेते और ये तो महाप्राण से भीमसेन सबको लेकर देर तक डूब जाते गंगा जी में अब उनके एकदम प्राण निकलने को होते तब बाहर निकाल देते उनको इस तरह से सबको करते और महाराज वो जब पेड़ पर चढ़ जाते तो पेड़ों को अपने पेड़ की एड़ी से हिला देते जैसे पके हुए फल टप टप टप टप गिर जाए ऐसे सबके सब गिर पड़ते नीचे और भीमसेन को भीमसेन कोई बेस ऐसा नहीं करते थे वो तो उनमें बल था और बालक का स्वभाव चंचल होता है बालोचित पीड़ा करते थे दश ब जले क्रीड़न भुजाभ्याम परिगृह सा आशेष्मनों मृत कल्पान विमुचती मृतकल्प जब हो जाते तब छोड़ते उनको अधमरे से हो जाते तब छोड़ते वो सब सौ गौरव कहने लगे कि अरे अभी तो यह बहुत छोटा बालक है यह अकेले ही हम सौ की हालत खराब किए रहता है ये बड़ा हो जाएगा तब तो हमारा जीवित रहना कठिन हो जाएगा इसलिए अयम बलवता श्रेष्ठ कुंती पुत्रो दृकोधरा मध्य महा निकृत्या संम इसको धोखा देकर के कैद कर लेना चाहिए इसको मार ही डालना चाहिए इस तरह से उन लोगों में विचार हुआ युधिष्ठ बड़े शीलवान थे इसमें लिखा कि युधिष्ठर अपने जैसा ही सबको समझते थे इसलिए वे दुर्योधन की दुष्ट भावना को नहीं समझ सके एक समय की बात है भीमसेन को ये कौरव अपने साथ खिलाने के लिए गंगा के तट पर ले गए और भीमसेन जब सो गए तो इन्होंने विचार किया कि इसको गंगाजी में फेंक देना चाहिए ऐसा विचार करके इन्होंने वहाँ एक ग्रह तैयार करवाया पताकाए लगाई उदकत क्रीडन नाम कारया मास भारत उदकत क्रीडन की व्यवस्था आज कल भी वो जल में खेलते हैं ना कौन सा खेल कहते हैं? उदकत क्रीडन की व्यवस्था वहाँ की गई प्रमाणक कोट्यांतम देशम स्थल किंज दीड़न नामक स्थल में वो तक पहुंचे भक्ष भुज लेह चुस्त अनेक प्रकार के पदार्थ भी तैयार कराए गए और महाराज उस समय वहां पहुंचने के बाद दुर्योधन ने भीमसेन के भोजन को अलग से तैयार करवाया ततो दुर्योधन पाप तद भक्स्ये कालकूटकम विषम प्रक्षेपया मा भीम शेन जिघांसा कालकूट नामक भयंकर विष भोजन में मिलवा दिया महाराज जी इतना तीक्ष्ण विष था कि तो उसके गंध से व्यक्ति की मृत्यु हो जाए इतना तीक्ष्ण विष था और अति मात्रा में उसे सम्मिलित किया गया भोजन में और भीमसेन को हंसते हंसते इन लोगों ने कहा भाई देखो ऐसा है तुम हमारे साथ बैठकर भोजन करोगे तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे तुम्हारी खुराक बहुत है इसलिए आज हम लोगों ने विचार किया कि हमारा भाई भीमसेन हमको बहुत प्यारा है क्यों ना हम लोग अपने हाथ से परोस करके खिलाएं दुर्योधन का हम खुद अपने हाथ से जिमाना चाहते हैं आज अब तुम भरपेट खाकर तृप्त हो जाओगे उसके बाद हम लोगों को पर तुम खिलाना फिर बढ़िया से भोजन करेंगे पर आज सबसे पहले भ्रातृ प्रेम के कारण हम तुम्हें ही भोजन से संतुष्ट करना चाहते धर्मराज दुष्कर इनकी दुष्ट नीति को समझ न सके और भीमसेन को तो ये ले ही गए थे भीमसेन भी समझ न पाए और कालकूत विश्व उनको खिला दिया गया उस विष के प्रभाव से भीम सेन मृतकल्प जैसे हो गए विष की गर्मी चढ़ी महाप्राण थे अवतारी पुरुष थे प्राण तो निकले नहीं लेकिन मरे जैसे हो गए मृतकल्पम सदावीरम स्थला जलम अपात बड़ी बड़ी रशियों से जकड़कर बांध दिया और उनको जल में जहां जहा का क्या कहते उसको बहुत गहरा जो प्रपात कहते क्या कहते यहाँ गंगा जी का बहुत गहरा स्थान उसमें दृदय गंगा जी के हृदय में उस हृदय में उनको डाल दिया और डाल करके युधिष्ठिर ने यहाँ महाराज जी लिखा है कि युधिष्ठिर ने पूछा भाई तुम लोग भीमसेन को ले गए थे कहा गया भीमसेन तो इन्होंने कहा वो तो खा पी के कब के गए गए का मतलब हसनापुर लौट गए और ऋषि ने विश्वास भी कर लिया कि हो सकता भीम इन से इनको भोजन के बाद फिर करी भोजन विश्राम फिर खेलने का मन नहीं करता इनको बढ़िया भर भोजन करने फिर सोने का मन करता है हो सकता सोने चले गए होंगे कोई बात नहीं यही उन्होंने समझा लेकिन भगवान एक कहावत है न जाख राखे काइया मार सके ना कोई बाल न बाको कर सके जो जग बैरी हो बहुत प्रसिद्ध है श्री मलुकदास जी की एक पंक्ति है मलुकदास जी कहते हैं नौ दस मास गर्भ में पाला गुप्त दूध पिवाया कहत मलूक सुनो रे भों सोठापुर बिसराया कहत मलूक सुनहरे गोदू सोठापुर बिस्राया जिसने नौ दस मास गर्भ में पालन पोषण किया कोई व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती कहाँ से दूध की सप्लाई की होगी लेकिन गुप्त रीति से दूध पिलाया जिस परमात्मा ने गर्भ में रक्षा की है वही परमात्मा गर्भ से बाहर भी रक्षा करता है सरक्षिता रक्षित यो ही दर गई यदि भगवान सुरक्षा कर रहे हो तो वह एकदम निर्जन जंगल में अनाथ की तरह पड़ा हो तो भी उसका कुछ नहीं मिलेगा और खूब सुरक्षा की गई हो पर परमात्मा सुरक्षा न चाह रहा हो तो सुरक्षितम दैवहतम विनश्यति अरक्षितम तिष्ठति दैवरक्षितम सुरक्षितम दैवहतम विनश्यति हमारे पूज्य खासकोक वाले महाराज जी एक घटना सुनाते थे उन्हें इस घटना के बाद मेरा भय निकल गया घटना इस प्रकार की है महाराज को जन्म से ही बहुत तीव्र वैराग्य था एक विशेष घटना से ही उनका गृह त्याग हुआ था मुरैना जिले में एक कंतरी नामक ग्राम में उपाध्याय परिवार में भी विप्रकुल में कौशिक गोत्र में उनका जन्म हुआ था पिताजी संगीत के अच्छे जानकारी गांव के मंदिर में कीर्तन हो रहा था इनकी आयु मुश्किल से 10-11 वर्ष की रही होगी खेलते खेलते सो गए एक भयंकर काला नाग निकला संध्या का समय था और नाग ने आकर के वो ऐसे चढ़ा और चढ़ करके पेट पर कुंडली मारकर बैठे बड़ा भारी नाग उसके ठंडे ठंडे स्पर्श से इनकी नींद खुली कितना बड़ा फण और ऐसे जीव लपलपा लख करके जहां ढोकनी चलती वहां चाट गए उस नाग को देख करके जितने लोग वहां मंदिर में उपस्थित थे वो सब भाग गए डर के मारे और पिताजी भी चले गए और लोगों ने कहा भाई हल्ला मचाओगे तो काट लेगा सर्प दूर दूर खड़े थे सब और वो सर्प चाट रहा था तो महाराज जी बताते थे कई बार सुनाते थे इस घटना को बोले कि हम तो इतने डर गए कि बिल्कुल हक्के बक्के रह गए एक शब्द ही नहीं निकला मुझसे और उस सर्प के चाटते चाटते मुझे ज्ञान उत्पन्न हो गया मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि ये सर्प नहीं है ये मूर्तिमान काल है मुझे लेने आया है यदि मैं बच जाऊंगा जीवित रह जाऊंगा तो अब आजन्म भजन ही करूंगा दूसरा कार्य नहीं करूंगा बोले ऐसा निश्चय किया कि राम जी की शरण हो जाऊंगा वो भजन करूंगा ऐसा निश्चय किया बोले ऐसा निश्चय करते ही वो सर्प हमारे गहने कंधे से उतरा और उतर करके मत्तक की ओर कुंडली मारकर बैठा ण से उसने मेरे मस्तक पर छाया की और फिर बाएं भुजा के सहारे चलता हुआ पैर तक आया पूरी परिक्रमा करके पूछ के बल खड़ा हो गया ऐसे और ऐसे ऐसे होके फिर अंतर्धान हो गया चलाने उसके बाद बोले हम इतना वैराग्य हो गया कि माँ पिता किसी के प्रति रंश मात्र आसक्ति नहीं रहेगी मौन हो गया और किसी की शिक्षा दीक्षा तो थी नहीं निरंतर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बस यही करने लग गया एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे उनको दिखाया उन्होंने कहा महाराज ये बालक महान योगी होगा घर में नहीं रहेगा विरक्त हो जाएगा बोले उनकी बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा सब छोड़ के भाग गए सीधे जगन्नाथपुरी गए जगन्नाथपुरी पहुंच गए वहाँ एक दिन पता नहीं क्या हुआ बहुत अधिक याद आई अपनी जन्मदात्री माता की तो वहाँ से हम आए तब तक पिताजी पधार चुके थे और माताजी सूख कर एकदम कांटा हो रही थी बालक के वियोग में तो इतना मेरे भीतर मोह जग गया ममता जग गई मैंने माँ से कहा कि जब तक तुम्हारा शरीर है मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊ अब साधु नहीं बनू अभी साधु बने नहीं थे नहीं बनूंगा साधु लौट के आ गया तुम्हारा शरीर है तब तक, तक मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगा बस विवाह नहीं करूंगा ये बात पक्की है भजन करूंगा बोले हम आए थे उसके तेरहवें दिन माताजी को तेज बुखार आया और माताजी ही चल बसी भगवान ने जल्दी छुट्टी दिला दी माताजी का संस्कार जिस रात्रि दिन में हुआ उसी रात्रि को हमने ग्रह त्याग कर दिया वृंदावनपुर चल पड़े निरंतर एक ही खोज रहती थी कि जिसके लिए घर छोड़ा है वो चीज मिलनी चाहिए तो एक गंगा किनारे गाजीपुर क्षेत्र में सिद्ध संत रहते थे उनसे उन्होंने योग की साधनाएं ली नाद योग हठ योग राजयोग लय योग कई प्रकार के योग उन्होंने प्राप्त किए और ऐसी अद्भुत क्रियाओं के महाराज जी ज्ञाता थे महाराज जी कहते थे दो हाथ पैर वाले मनुष्यों में हमारी कोती का व्यक्ति खोजने से कठिनाई से मिलेगा ऐसा कहते थे और इस बात को पूज्य देवरा बाबा कहते थे कि लोग नहीं जानते हैं खाकचौक वाले पहाड़ी बाबा महान सिद्ध संतते हैं ये स्वयं देवराहा बाबा ने दास को कहा महाराज जी विलक्षण संतु एक छोटी सी बात बता दें प्रसंग आ गया तो कहने महाराज जी विराजमान है सबके बीच में कहने वाली बात नहीं है रुदायन गांव में ब्रजकई निकट का एक गाँव है महाराज जी का स्थान है वहां महाराज जी ने कथा के लिए हमसे कहा अमुकदास हाँ महाराज मुझे कथा सुनाओ मैं सुनूंगा कथा ऐसी बोलते थे महाराज खरे बोलते थे गाँव के लोगों ने बड़ी बढ़िया तैयारी की नई नई साड़ी धोती लगा करके मंच बना दिया जैसे गांव में बनाते गद्दा बिछा दिया महाराज जी जाते गर्जने लग गए बाल ब्रह्मचारी साधु लुगाइयों के घाघरा के बीच नीचे बैठ के कथा हटाओ तो सब हटवा दिया खाली तखत करवा दिया न उसपे चदर न कम्बल अपना उनका बैठने का इतना बड़ा आसन था मोटा कम्बल का वो आसन बोले रात को मैं इस पर बैठूंगा दिन में तो टाट पर बैठ जाऊंगा दिन में तुम बैठ के कथा कहना है सीधा महाराज जी का मेरा मैंने कहा महाराज आप आपका आसन अरे बोले व्यास नारायण होता है वो बैठ सकता है जब कथा नहीं कहो तब मत बैठना अभी तो बैठ सकते बैठ जाओ अपना आसन बिछा दिया उसी पर हम बैठ के महाराज जी ताट पर बैठ के कथा सुनते हम आसन पर बैठ कथा सुनाते आठ घंटे रोज बोलते आठ दिन की कथा आठ घंटे रोज बोलते एक दिन ध्रुव जी का चरित्र हुआ तो ध्रुव जी के चरित्र में आया है कि 12 दिन तक वो कुछ खाए पिए नहीं चौथे महीने में 12 दिन के बाद एक बार वायु का आहार कर लेते भागवत जी ने लिखा है दूसरे दिन महाराज जी ने हमसे सवेरे कहा अमुकदास हाँ महाराज जी तुमने कल कथा में सुनाया था ध्रुव जी बारह दिन बाद एक बार वायु का आहार करते थे जानते हो वायु का आहार कैसे किया जाता है हम का महाराज हम तो नहीं जानते बोले तो चलो ठीक है सवेरे के, के पांच बज रहे थे बोले मैं भी दिखाता हूं तो उन्होंने एक विशेष प्रकार की आसन की और आसन करके अपनी संपूर्ण वायु को बाहर कर दिया बाहर करके बोले अब स्पर्श करो मेरे पेट का स्पर्श किया और फिर उन्होंने मूलाधार बंध जालंधर बंध उद्यान बंध तीनों बंध लगा करके ध्रुचरी मुद्रा पूर्वक शीतली मुद्रा का प्रयोग करते हुए वायु को भरा और भरने के बाद महाराज जी उनका पेट फूल गया बोले अब देखो पेट पहले खाली था पूरा भर गया अब बोले ये एक पद्धति है इसी पद्धति से जब तक वायु को नहीं निकालूंगा तब तक, तक न भूख लगेगी न प्यास लगेगी महीनों तक केवल वायु के आहार पर रहा जा सकता है और हमसे बोले जाओ घूम फिर के आओ दिन भर बैठते हो बैठने वाले को थोड़ा पैदल जरूर चलना चाहिए हट करके बोलते थे घूम के आओ तो हम गए घूम के आए महाराज जी ने उस दिन फलाहार किया न जल किया और गर्मी का समय महाराज जी दूसरे दिन महाराज जी बोले अभी देखो मेरा पेट भरा है अब तुम कहो तो महीना डेढ़ महीना ऐसे ही रह सकता हूँ जब तक चाहो तब तक, तक रह सकता हूँ दस दिन बारह दिन नहीं अब इसको निकालने की विधि और बता देता हूँ चौबीस घंटे के बाद उसी पद्धति से सारी वायु उन्होंने निकाल दी फिर हंस करके बोले आंख मुद के फोटो खिंचाने वाले बहुत लोग मिलेंगे लेकिन क्रिया रूप में इस तरह की क्रियाओं को जानने वाला व्यक्ति कम मिलेगा ऐसा होने अच्छे महापुरुष थे त्रिकालदर्शी सिद्ध संत थे हमने अनेक उनकी लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव किया है ये भगवान की बड़ी भारी कृपा ऐसे संतों का है प्राप्त तो हुआ ये भगवान की कृपा है तो महाराज कहना तो कुछ हो ही चाहते थे लंबी चौड़ी बात कह चलो जो बात कहनी है उसको और कह दें महाराज जी कहते कि हमारी बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि हम भगवत साक्षात्कार करें तो वृंदावन से छोड़कर अपने गुरुभाई को बिना बताए जमुना स्नान के वहाने कमंडल लेके चले और पैदल ही मथुरा पहुंच गए और मथुरा से रेलवे लाइन के सहारे उज्जैन तरफ जाने का विचार किया इतने थक गए कि थक करके रेलवे लाइन पर ही मस्तक रखकर सो गए अंग्रेजी शासन था और कोयला वाली झकझक झकझक झकझक करके ट्रेन निकली और ट्रेन निकली हम ट्रेन के बीच में आ गए ट्रेन बिल्कुल निकट आ गई किसी अज्ञात शक्ति ने उठाकर हमको बीस हाथ की दूर पर एक खेत में रख लिया हम समझते एक डेढ़ हाथ दूर से नहीं होगी उसी समय किसी ने झटके में उठा के हमको बीस हाथ दूर रखा कहते खुली आंखों से ये घटना घटी तब से हमें ये विश्वास हुआ कि साधु की रक्षा करने वाले भगवान सदा सर्वदा साथ रहते हैं इसलिए निर्भय होके भजन करना चाहिए कहते उसके बाद मेरे जीवन में निर्भय का तो देखो भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका कहीं भी बाल बांका नहीं होता और इसका शुभ परिणाम ये हुआ कि भीमसेन उस हृदय में डूब करके नागलोक पहुंच गए और नागों ने भीमसेन के शरीर को डसा और जब डसा तो वह जो स्थावर विष वो इस विष से नष्ट हो गया विशिष्ट विस्म औषधम जिसके द्वारा प्रथम सर्प विषय नहीं वो जंग में न स्थावर विषय भिश, जंगम विष से समाप्त हो गया और जैसे ही भीमसेन को होश आया महाराज जी लिखा है कि वे भयंकर नाग अपनी दाढ़ों को गड़ा करके भी लोहे के समान कठोर चमड़ी में छेद नहीं कर सके उनके दांत टूट गए सांपों के और वो उनको काट करके दांत से घायल नहीं कर सके भीमसेन को जब होश आया पकड़ पकड़ करके वो नागो को उठा उठा के पटकने लगे तमाम नागों का प्राणांत तो हो गया बचे खुचे नाग बासुकी नाग के पास पहुंचे बोले नागराज एक वीर बालक आया है सैकड़ों नागों का तो संघार कर दिया नाग ने कहा मनप्रीवर आर्यक पता लगाओ यह बालक कौन है कोई दिव्य बालक प्रतीत होता है आर्यक ने कहा मैं सूरसेन का मित्र हूं और इसकी माता सूरसेन की पुत्री है इस नाते से मैं इसका नाना लगता हूं और आप भी हमारे कुटुम्ब खानदान के हैं इसलिए आप भी नाना लगते हैं ये तो हमारा देवता है देखो महाराज भगवान की कृपा हो तो नागलोक में भी देवता मिल जाएंगे और नाना जी मिल जाएंगे उन्होंने प्रेम से आदर किया और आदर करके कहा कि यदि आप प्रसन्न हो तो इस बालक को अमृत पान का अवसर दे दिया जाए अब तो कुंडों कु में ए, उन कुंडों में रसम पिवेत कुमारो यम सई प्रीते महावला बलम नाग सहस्त्र कुंडे प्रतिष्ठितम एक एक कुंड में एक एक हजार हाथियों का बल प्रतिष्ठित है यदि यह बालक इस कुंड को पीले